ब्रह्म विद्यापीठ श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक उत्सव प्रसंग पर आयोजित यह उपनिषद इसमें आज ष्ठ दिवस का प्रथम सत्र में हम लोग मुंडप उपनिषद का विचार करेंगे इसमें आरंभ में ही कहा गया कि यह ब्रह्म विद्या के अधिकारी वो लोग होते हैं जो इंद्रियाजन का नियंत्रित है मन समाहित है वैराग्य है वही लोग इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी होते हैं और यह ब्रह्म विद्या अविद्या का नाश करके ब्रह्म का प्राप्ति करवाएगी योग्यता संपादन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है बार बार उसका चिंतन करना चाहिए भगवान भाष्यकार विवेक चूड़ामणि में कहते हैं वैराग्य बै, बोधौ पुरुष से पक्षिवत पक्ष बीजानी विचक्षणस्वता नान्यतरेण सिमुक्ति सौदाग्रतलाधिरोहणम विवेक और बोध यह पक्षी का जैसे दो पक्ष होते हैं इसी प्रकार की यह मुमुक्ष साधक के लिए ये दोनों ये पक्ष जैसा होते हैं वैराग्य और बोध और उसमें भी अन्यत्र कहते हैं कि वैराग्य से फलम बोध बोध तो वैराग्य है तो आगे बोध होगा और वैराग्य बोध ये दोनों पक्ष है और उसमें भी कार्य कारण भाव रहा अर्थात अंतिम हुआ कि वैराग्य ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर होए तो आगे बोध होगा तो प्रतिदिन हमको जैसे हम ब्रह्मविद्या का विचार करते हैं कि हम हमें शरीर मन इत्यादि से विलक्षण है असंग है कुटस्थ है उससे अधिक विचार करना है कि हमको ये वैराग्य उ तल पर और मानसिक तल पर दृढ़ होना है तभी तो अनुभव होगा कि हम शरीर मनोबुद्धि से अलग हैं वैराग्य का विचार अधिक महत्वपूर्ण है साधन संपादन करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह बहिरंग साधन अगर बहिरंग साधन नहीं है तो अंतरंग साधन अपना फल नहीं दे पाएगा अंतरंग साधन होता है श्रवण आदि बहिरंग साधन हुआ साधन चतुष्टय अगर ये साधन चतुष्टय ही नहीं है तो श्रवण आदि वो अपना फलो नहीं देगा करने पर भी फलो नहीं देगा ऐसे हैं भगवान भाष्यकार भी इसको विचार करके ब्रह्मसूत्र का प्रथम सूत्र में कहें अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा वहाँ कहते हैं अगर यह साधन चतुष्टय नहीं है तब वो ज्ञान होगा ही नहीं और उसका फल भी प्राप्त नहीं होगा प्रतिदिन ये वैराग्य का विचार करना है आगे यहाँ कहा गया कि कर्म करते हुए जो शास्त्र विहित तो कर्म वो सब करते हुए उसका फल प्राप्ति करने का इच्छा करे अन्य अर्थात तो शास्त्र निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त न हो और यह भी कठिन है अर्थात शास्त्र विहित तो कर्म को करना ये भी बहुत प्रतिबंधक होते हैं तात्पर्य हो कि अप्रमाद हो करके इसमें लगे रहे आगे दिखाते हैं कैसे प्रमाद होती होता है यस्य यस्ग्निहोत्र अदर्शम अपौर्णमासम अचातुर्मास्यम अनाग्रयण अतिथिवर्जित चहुतम अवैश्वेव अहूत यस्य यस्य तोकान्ीनस्थ यर्मीण तो जो कर्म करते हैं अग्निहोत्र अग्निहोत्रकर्म करते हैं हैं उनका वो अग्निहोत्र अग्निहोत्रकर्म अगर अदर्शम दर्श य अमावासया में तीन याग करना पड़ता है जो अग्निहोत्र कर्म करते हैं गृहस्थ है उनके लिए जैसे अग्निहोत्र विहित तो है इसी प्रकार की दर्श ये भी विहित तो है अमावासया में तीन याग करेंगे और याग तो अभी हम लोग नहीं करते अर्थात जो गृहस्थ लोग कम से कम नाम थोड़ा थोड़ा स्मरण रखे ताकि ये शास्त्र में कहीं कहीं आता है तो हमको जैसे आश्चर्य न हो जाए ये क्या चीज़ है दर्श अमावास्या में होने वाला तीन याग ईंद्रम दधि ईंद्रम पय और आग्नेय ये तीन कर्म होते हैं जो गृहस्थ होते हैं अग्निहोत्र उनके लिए विहित तो है अनिवार्य है उनको ये दर्श कर्म ये भी करना होता है इसी प्रकार के पौर्णमास में पूर्णिमा के दिन भी तीन याग करना है आग्नेय उपांशु और अग्निशोम्य ऐसे तीन कर्म करना होता है दस में भी तीन हुआ और पौर्णमासी में भी तीन कर्म उनको करना होता है यह अग्निहोत्र का विशेषण जैसा अर्थात यह कर्म नहीं करने से अग्निहोत्र कर्म अपूर्ण हुआ अधूरा हुआ आगे अचातुर्माश्यम ये चतुर्मास्य कर्म ये भी गृहस्थों को करना होता है वैश्वेव वरुण प्रघास और साकमेध सुनासी इस प्रकार की चार कर्म जो आजकल भी प्राचीन मंदिर है वो मंदिर में भी ये सब कर्म होते हैं आजकल तो ये चातुर्मासी कर्म भी होता है आगे कहते हैं अनाग्रहणम आग्रहण कर्म कहते हैं अग्रे अयनम यश्य आग्रहणम वो पौर्णमासी को कहते हैं तो साधारणतः तो हम लोग मार्ग शीर्ष पौर्णमासी को आग्रहण कहते हैं उसके आगे नवान्न उस दिन नवान्न भक्षण होता है अगेन अर्थात नूतन तो आरंभ होता है वर्ष आरंभ होता है ऐसे मानते हैं उसको आग्रहण कर्म कहते हैं जो यह नवान्न भक्षण कर्म नहीं करता है उसका वो अनाग्रहण हुआ अर्थात उसका जो अग्निहोत्र हुआ वो भी विकल हो गया मानना होगा आगे अतिथि वर्जितम अतिथि का सत्कार करना चाहिए अगर नहीं किया गया तो उसका अग्निहोत्र भी अंग विकल हुआ ऐसा माना जाएगा गृहस्थ को यह अतिथि पूजन करना चाहिए <coughs> को तो प्रतिदिन पांच याग करना चाहिए दैव होम बलिर्भतो तर्पण पितृ यज्ञ तर्पण अध्ययनम ब्रह्मयज्ञ यज्ञस्तु तर्पण दैवो होम बलिर्भत नृयज्ञ तिथि पूजनम इस प्रकार की शायद मनुजी का होगा अध्ययनम यज्ञ ये गृहस्थ को प्रतिदिन करना है ये वेद का अध्ययन है ये प्रतिदिन करना है अपना शाखा के अनुसार अध्ययनम ब्रह्मयज्ञ और पितृयज्ञ यज्ञस्तु तर्पणम ये करना है तर्पण करना है हर वर्ष में एक दिन श्राद्ध भी करना है तो ये सब पितृ पितृयज्ञ होता है और दैवो होम देवताओं के लिए होम करना है जो विधान किया गया है प्रतिदिन अग्निहोत्र करना है सूर्य अग्नि प्रजापति इत्यादि के लिए और नैमित्तिक कर्म जो सब कहा गया निमित्त उपस्थित होने पर जो कर्म करना है दैवो होम बलिर्भत भूत जो घर में होते हैं उनके लिए भी बलि देना है जो घर में ये चिंटी इत्यादि भी होते हैं उनको सबको भोजन देना है और निर यज्ञ अतिथि पूजनम् ये मनुष्य यज्ञ अतिथि पूजनम् गृहस्थ को ये पांच तो करना ही है तो नहीं करने से उसका जो प्रतिदिन पाप होते हैं वो पाप क्षालन नहीं होता है आगे कहते हैं अहूतम अहूतम अर्थात तो जो हवन करना चाहिए अगर उसको नहीं किया तो आ, जिस समय में अग्निहोत्र ये आहुति देने के लिए गृहस्थ को निर्णय करना पड़ता है कि सारा जीवन वो किस समय में अग्निहोत्र करेगा अगर सूर्योदय से पहले करना है तो सारा जीवन सूर्योदय से पहले ही करेगा अगर सूर्योदय हो जाने के बाद अगर उसको करना है तो सारा जीवन ऐसे ही करना है तो किसी निमित्त को लेकर के आगे पीछे करना ये नहीं है इससे प्रत्यवाय होता है प्रायश्चित तो करना पड़ता है अगर वो अग्निहोत्र जिस काल में जिस समय में होना है नहीं किया तो अहूत हुआ अर्थात तो वो विकल हो गया आगे अवैशदेव ये जो वैश्वेव कर्म अगर नहीं किया अथवा अविधि जैसा विधि में कहा गया है ऐसा विधि से नहीं किया इस प्रकार के अगर होगा उस गृहस्थ का कहते हैं आ सप्तमांश तस् लोकान हीन स्थिति उसका सातों लोक नाश हो जाएगा कर्म करके जो सब लोक प्राप्त होना चाहिए था अपना कर्म का सामर्थ्य के अनुसार भूलो को प्राप्त करेगा पितृलोक प्राप्त करेगा देवलोक ये सब जो प्राप्त करना था वो नहीं कर पाएगा ये सब अंग विकल हो जाने से कर्म फल नहीं देगा अथवा सप्तलोक तो का अर्थ ये होगा कि पिता पितामह प्रपितामह और पुत्र पौत्र प्रपौत्र, प्रपौत्र ये सबका वो नाश कर देगा वो व्यक्ति उसका अग्निहोत्र अगर अंग हुआ और पिता पितामह इत्यादि इनको जब वो श्राद्ध तर्पण इत्यादि करेगा वो सब ग्रहण नहीं करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि उनको तो पता चलता है कि ये कितना अपना कर्तव्यनिष्ठ है जैसे कहते हैं ना किसी को अगर पता है कि नहीं नहीं ये व्यक्ति अभी असूचि में है तो उससे वो ग्रहण नहीं करेगा पदार्थ इसी प्रकार की जो ये अंग विकल वाला कर्म करता है वो लोग ग्रहण नहीं करते हैं तो उनका ये हानि कर दिया और आगे जो पुत्र पौत्र प्रपौत्र होते हैं उनको अन्न अन्नदान इत्यादि वस्त्रदान करना उनके सारे साधन देना जीवन निर्वाह करवाना ये उसका कार्य होता है किंतु स्वयं अगर प्रमादी हुआ तो उनका भी हानि करवा दिया इसको भी आ सप्तमांश तस् लोकानीनस्थिति वो अपने आप ही ये सात लोक का हानि कर देता है अग्निहोत्र कर्म करने वाले और अन्य सब कर्म करने वाले जो हबीर इत्यादि देते हैं अग्नि में वो हविर ग्रहण करने के लिए अग्नि देवता कैसे वो हविर ग्रहण करते हैं किस किस रूप वाला हो के उसको बताते हैं काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता चुोहिताया चु सुधु, सुधूम्रवर्ण स्फुिंगिनी विश्वुचि चवी लीलायम सप्तजिह काली कराली मनोजवा <coughs> मनोजवा अर्थ मनसभा और में है सुलोहिता वर्णवाली सुधूम्रवर्ण अर्थात धूम्र कालारंग स्फुलिंग स्फुलिंग और विश्वरुचि नाना रुचि वाले इस प्रकार की ये देवी लेलायमाना अग्निहोत्र कर्म करने का समय में अग्नि जब प्रज्वलित होते हैं इस प्रकार की वो तो जीव हुआ उस अग्नि में ग्रहण करने के लिए इनका सब नाम कहा गया एसु ये भ्राजमेशु यथा काल चाहुत योदायन तं यत्र, पतिरे को यत्र आहुतयो हो ही आददायन यस्चरते तंग नयंता सूर्य रश्मतिवास एसु भ्रजमानसु यो हि आदा ये सूर्य रश्मय तंग नये ये पति अधिवास यथाकालम आहुत यददायन एतेशु भ्राजमानेसु ये जो सप्त तो शिखा वाले होकर के अग्नि अग्निहोत्र का अग्नि जब प्रज्ज्वलित तो होता है भ्राजमानेशु भ्राज्री दीप्त अर्थात तो ये सब प्रज्वलित तो जब होते हैं यथाकालम अग्निहोत्र उसको जिस काल में करना चाहिए था उदितेजु होती अथवा अनुदितेजु होती सूर्योदय के बाद अथवा सूर्योदय से पूर्वम यथाकालम आहुतय ही आदद अग्निहोत्र का आहूति देता हुआ यश चरते चरते अर्थात जो अपना कर्म करता रहता है समय पर विधि के अनुसार अप्रमाद होकर के जो अपना कर्म करता रहता है अग्निहोत्र नामक कर्म का विचार हो रहा है एता सूर्य से रश्म तंग नयंती ये जो आहुति ये सूर्य का रश्मि बन करके इस यजमान को ले जाएंगे जिस लोक प्राप्त उसको होना है ये आहुति ही उसको उस लोकों को प्राप्त करवाएंगे सूर्य से अर्थात ये आहुति ही एता एता आहुतय सूर्य से रश्म भूतः होकर के तम यजमान नयंती जो उसका लोक प्राप्त होना है उस लोक को ले जाएंगे यत्र अभी इस यजमान को कहाँ ले जाएंगे कहते हैं यत्र येवाना पति ही स्वर्गलोके देवा पति इंद्र वो जहाँ है अधिवास एक अधिवास वही इंद्र अर्थात ईश्वर ईश्वर ही सभी रूप में विद्यमान है उस ईश्वर का जहां वास है आहुति उस यजमान को ले जाएंगे अप्रमाद होकर के विधि के अनुसार जो अपना कर्म करता रहता है उसको लोक प्राप्ति वही उसका कर्म ही वस्तुतः कराते हैं यहाँ कहा गया आहुति देता है वो उसका कर्म है तो ये आहुति ही सूर्य रश्मि बन करके उसको ले जाएंगे अभी ये जो रश्मि उसको ले जाते हैं अन्य लोगों के लिए कैसे लेते हैं सम्मान के साथ आगे मंत्र हमको बताते हैं ऐसे अर्थात जो अपना कार्य ठीक ठीक करता है उसको कैसे सम्मान के साथ ले जाते हैं उसका कर्म ये ही तमाहुत युवर्चस सूर्य से रश्मि भी यजमान वह प्रियांग वाचंग अभिवदंतर चयंत्यस वह पुण्य सुको ब्रह्मलोक सुवर्चस आहुत सूर्य रश्मि यजमानिवती प्रिया वाचिंत अर्चयत अर्चय एशव पुण्य सुक सुकता ब्रह्म लोक ऐसा बह पुण्य सुकृत ब्रह्मलोक सुवर्चस सुवर्चस अर्थात ये जो आहुति अभी प्रकाशमान होकर के किस रूपेण कहते हैं कि सूर्य से रश रश्मि भी वही आहूति प्रकाशमान तो आहूति जब अग्नि में दिया जाता है कहते हैं वो सूर्य का रश्मि रूपेण विद्यमान होते हैं तो वह सब प्रकाशमान है रश्मि भी सूर्य का रश्मि के द्वारा तम उस यजमानम तम यजमानम उस यजमान को ले जाते हैं अपना कर्म के अनुसार जो लोग प्राप्त होना है कैसे कहते हैं एही यही इति वह वहंती, वहंती वह प्रापणे प्रापयती कैसे कहते हैं एही यही यजमान को बुला करके ले जाते हैं जैसे कोई विशिष्ट ये महात्मा आते हैं हम लोग उनको कैसे स्वागत करते हैं आइए आइए आए, आए मारा जी इसी प्रकार की कहते हैं वो यजमान को सूर्य रश्मि रूपेण वही आहूति उसी को ले जाते हैं और यही यही कह करके कहते हैं प्रिया वासम अभिवदंत्य अर्थात प्रिय प्रीतिकर वाणी कहते हैं आप आइए आइए इस प्रकार की और अर्चयंत अर्चयंत पूजयं उसका पूजा करते हुए ले जाते हैं क्या कहते हैं कहते हैं ऐसा स वह सुकृत ब्रह्म लोक यह आपका पुण्य का फल ये सुकृत ये जो मार्ग है जिस मार्ग से हम ले जाते हैं ये आपका कर्म का ही फल है आप ही इस कर्म के हैं और कहाँ ले जाएंगे कहते हैं ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात यहाँ पितृलोक अथवा स्वर्ग तो क्यों कहते हैं यह कर्मियों का प्रकरण है ये जो सत्यलोक ब्रह्म लोक हिरण्य गर्भ लोक उसको प्राप्त नहीं करेंगे ये कर्मी लोग इसलिए ब्रह्म लोक शब्द का अर्थ स्वर्गलोक लेना है पितृलोक भी स्वर्गलोक का ही अर्थात जहां मरावती है देवराज इंद्र का उससे थोड़ा निकृष्ट है जो पितृलोक किन्तु वो भी पितृलोक भी स्वर्गलोक में माना जाता है तो इस मंत्र में कहा गया अग्निहोत्र कर्म अगर गृहस्थ अपना कर्म अप्रमाद होकर के जैसे विधान है ऐसा करता है तो अच्छा है उत्तम लोग को प्राप्त करेगा तो आगे उसका निंदा करते हैं कहते हैं ये यहीं रुक नहीं जाना इसलिए कहते हैं ना अब मंदिर में जन्म हो सकते हो किंतु मंदिर में मरना नहीं ये तात्पर्य है कि मंदिर में अर्थात हम भेद बुद्धि से जहाँ उपासना करते हैं तो हमारे आध्यात्मिक गति हमारा जीवन वहाँ से आरंभ होना है ठीक है द्वैत तो बुद्धि लेकर के भेद बुद्धि लेकर के उपासना से हम जीवन आरंभ करेंगे किंतु वहाँ मरना नहीं जीवन वही अंत नहीं हो जाना है और अद्वैत तो में अंतिम में निष्ठित तो हो जाना चाहिए इसलिए जिसको पहले प्रशंसा कर दिए कहते हैं उसी को अभी निंदा करते हैं कहते हैं आप वहाँ पहुँच गए फिर आगे चलिए यह ठीक नहीं है प्लवाएते अदृढ़ा यूपा अषादशोम येसुक्रेय मूढ़ा जरा मृत्यु ते पुनरेवा पीयती जरा मृत्यु जरा मृत्यु अच्छा। एते न यज्ञरूपा एक यूप्लवादृढ़ा अष्टादश अषादशु अवरम कर्म मूढ़ा एक अभिमन्य अभिनंद ते जरा मृत्यु पुनर एवं एते अदृढ़ा एते यज्ञरूपा जो ये सब कर्म कहा गया अग्निहोत्र करता है और उसका विशेषण रूपेण बाकी इतने सारे जो कर्म कहा गया दर्श पूर्णमास चतुर्मासी अतिथि पूजनम आग्रायण ये सब जो कर्म कहा गया एते ये सब को यज्ञ रूपा ये सब यज्ञ ही है हर प्लवा प्लवा अर्थात ये पार करने के लिए प्लव शब्द का अर्थ नौका ये नौका है अर्थात इस लोक से ऊपर लोक के लिए ले जाएंगे किंतु तो जो लोग केवल लो इसी को ही करते हैं अर्थात कर्म ही करते हैं और यह कर्म अष्टादश अष्टादश अठारह अर्थात व्यक्ति मिलकर के यह कर्म करते हैं अर्थात कर्म अष्टादश व्यक्ति में आश्रित होता है सोलह सौ तो ऋत्युज होते हैं चार वेद से प्रत्येक वेद से चार चार ऋतु होते हैं एक तो मुख्य होगा जैसे ये ऋग वेद में होता मुख्य होगा तो उसके अधीन में एक रहेंगे उसके अधीन में एक और ऐसे मतलब चार रहेंगे तो वहाँ भी ये ऊपर नीचे चार चार है क्यों कहते हैं दक्षिणा का विभाग होने के समय में उसी प्रकार के भी होता है मुख्य जो होते हैं उसके अधीन में प्रत्येक वेद से चार चार आते हैं प्रत्येक वेद अर्थात तीन वेद से चार चार करके बारह हुए और एक होते हैं ब्रह्मा ब्रह्मा वो चारों वेदों का ज्ञाता है वो कर्म में साक्षात संपृक्त नहीं होता है वो स्थिर रहता है अर्थात वो बैठकर के कर्म देखता है कहीं कोई त्रुटि हो गई तो उसका वो मार्जन करता है वो कर्म में संपृक्त नहीं होगा खाली देखेगा त्रुटि हो गया तो मार्जन करेगा तो मार्जन का उपाय सब कहा गया है ये आजकल देखे होंगे कहीं कहीं जो कथा होता है ये जो रामायण भागवत इत्यादि कथा करते हैं कुछ लोगों को बैठा देते हैं वहाँ जप करने के लिए तो वो सब अर्थात ये जो तत्कालों में कथा करने का समय में कहीं त्रुटि हो सकती है वो सबका ये मार्जन क्षालन होता है इसी प्रकार के वो ब्रह्मा ब्रह्म के अधीन में भी और तीन रहते हैं वो उनका कार्य होता है कि कर्म होने का समय में त्रुटि हो करके जो कर्म विकलता हुआ उसका पूर्ति करने के लिए वो कार्य करते हैं इस प्रकार के ऋतुज हो गए सोलह सौ सोलह और यजमान और यजमान की पत्नी ये अठारह हो गए ये अठारह ये अवरम कर्म यह अठारह में कर्म ही होता है अर्थात ये कोई यहाँ उपासना का बात नहीं है और कर्म को अवरो कहा गया अवरो अर्थात उपासना नहीं है केवल कर्म करते हैं निकृष्ट है बहुत उच्च लोग प्राप्त नहीं करवाएगा यह सबको कहा गया कि अदृढ़ अदृढ़ अर्थात ये कोई नित्य फल प्राप्त नहीं करवा पाएंगे ये जो भी फल लोग को प्राप्त कराएंगे वो सब नाशवान है अनित्य है इसलिए ये जो कर्म अर्थात नौ का हुए यह कर्म अष्टादश को आश्रय करके होता है और वह निकृष्ट है जो लोगों को प्राप्त कराएगा वो नाशवान एक दिन पुनः आना पड़ेगा और ये एक श्रेयो अभिन मूढ़ा अभिनंदन थी ये मूढ़ा जो लोग ये विवेक शक्ति नहीं है और इसी को ही यह कर्म को ही श्रेय मान करके अभिनंदन उसमें खुश होते हैं हम ये सब कर्म करते हैं हमको यह लोग प्राप्त होगा इस प्रकार की जो खुश होते हैं कर्म करके शास्त्र विहित तो कर्म करके और शास्त्र विहित तो कर्म नहीं स्वाभाविक कर्म करते हैं उनके लिए तो श्रुति में और निंदा कर दिया गया जायस्व मृयस्व इति तृतीय स्थानम हो तो कीड़े मकोड़े वो सब योनि को प्राप्त करेंगे जो ये शास्त्र विहित तो कर्म करते हैं उनको भी यहाँ श्रुति मूढ़ा कहती है कर्म का फलोभोग करने के लिए ही उसमें आनंदित तो होते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है कहते हैं ते, ते जरा मृत्युम पुनरेव अपीयंती कर्म का फलो भोग करने के लिए कुछ काल तो स्वर्ग में जाएंगे और क्षीण पुण्य और लोकम बिसंति पुनः इस लोक में आ जाएंगे जरा मृत्युम पुनरेव अपीयती पुनः प्राप्त करते हैं सब निंदा किया जाता है ये कर्म का ऐसे जो कर्मम करके उसी में अपने श्रेय मानते हैं उनके लिए और आगे निंदा करते हैं यह मंत्र कठोपनिषद में भी आया था एक पद भिन्न है बाकी सब तो समान है अविद्यामतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मनम जंघन्यम परियंति मूढ़ा अंधे नाव नीयम अविद्याम अंतरेण अंतरे वर्तमान अंतरे, अंतरे मध्य अविद्या अविवेक बुद्धि में विवेक शक्ति नहीं है क्या हमारे प्रवृत्ति हमको नित्य फल की दिशा में ले जाना है कौन सा प्रवृत्ति अनित्य फलों में लेगा इस विवेक जो नहीं कर पाते हैं तो अविद्या अभिवेक अवस्था में रहते हैं और स्वयं धीरा धी पंडितंग मन्यमान अपने आप को धीर मानते हैं अर्थात हमारे विचार शक्ति स्पष्ट है हम विवेक युक्त है पंडित इस प्रकार की मानते हैं पंडित अर्थात हम जो जानते हैं इतना ही है हम पूरा पूरा जानते हैं जो ज्ञातव्य है हमको सब पता है इस प्रकार की मानते हैं उनकी स्थिति कहते हैं ते मूढ़ा है जंघन्य माना हा, परियंती जंघन्य माना हन धातु से ये यंग प्रत्यय हुआ क्या सूत्र से यंग प्रत्यय होगा धातुरेकाचो हला दे क्रिया समिहारे यंग किस अर्थ में होता है वृषम अर्थ पौन बार बार तो कहते हैं कि यह मूढ़ा जंघन्य मना परियती परित यी बार बार चलते हैं हर अंधे ने व नियमान यथाध अर्थात अंध अगर दूसरे अंधों को ले जाता है मार्ग में जैसे सभी की दुर्गति होती है इसी प्रकार की इन लोगों को भी विवेक नहीं है स्वाभाविक बुद्धि से कुछ ना कुछ अपना निर्णय लेते हैं और चलते रहते हैं उनकी स्थिति ऐसी ही होती है अर्थात तो बार बार यही जन्म मृत्यु चक्र में संसार में आते हैं दुख भोग करते हैं जरा मृत्यु ये सब भोग करते हैं आगे और निंदा करते हैं अविद्या बहुधा वर्तमान भयंता थामन बाला यो न प्रवेदी राग तेनालोका वनते अद्या वर्तमान अविद्या में अर्थ विवेकरहित अवस्था में बहुधा वर्तमान बहु प्रकार बहु प्रकार अर्थात नाना उपाधिग्रस्त होकर के नाना प्रकार कर्म करते हुए वर्तमान करते रहते हैं कुछ ना कुछ और वयम कृतार्थ मानते रहते हैं हमारा जो प्रयोजन है ये पूरा सिद्ध होता है अर्थात ये जो व्यावहारिक जगत का प्रयोजन थोड़ा बहुत सिद्ध हो जाता है तो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं कहते हमको हो गया सब मिल गया ये लोक प्राप्ति हो गई तो ये वित्त प्राप्त हुआ पुत्र पत्नी ये सब सम्मान ये सब प्राप्त हो गया उसी में कृतार्था अपने आप को मानते हैं प्रश्रुति तो कहती है कि बाला हा, बाला अर्थात तो अज्ञानी अविवेकी इनके विचार शक्ति नहीं है यत कर्मिणों न प्रा यत कर्मिणों रागात न प्रवेदयंति यह जो कर्मी लोग यत अर्थात यस्मात् इस प्रकार की कर्म में रत रहने वाले प्रवृत्त रहने वाले ये जो मनुष्य रागात कर्मफलों में राग आसक्ति होने से वही कर्मफल भोग करने के लिए कर्म में लगा रहते हैं श्रुति कहती है कि नव प्रवेदयंती वो लोगों को तत्वज्ञान नहीं होता है कर्म का फलों में आग्रह रख कर के आसक्ति रख कर, कर जब तक तो कर्म करते रहते हैं उनको ज्ञान नहीं होता है इसलिए बार बार कहा जाता है कि निष्काम होकर के कर्म करना कोई भी कर्म करे उसमें निष्कामता होनी चाहिए फलो हमको नहीं चाहिए फलो चाहिए तो फलो मिलेगा उसमें बंधन में आ जाएगा रागात कर्म फलों में आसक्ति होने से तत्व तो ज्ञान की दिशा में नहीं चलते उससे क्या होता है कहते तेन आतुराह क्षीण लोकाह चयनते आतुरा आतुरा अर्थात आर्तभाव को प्राप्त करते हैं दुख दुखी हो जाते हैं क्षीण लोका है, उनका जो लोक लोक अर्थात कर्मफल कर्म करके जो फल प्राप्त करते हैं वो क्षीर्ण हो जाता है एक दिन नाश हो जाता है और जब कर्मफल क्षीर्ण हो जाता है फिर और जो कर्म के चलते जो लोक प्राप्त किए थे जो कर्म फल क्षीण हो जाएगा वो लोक में रहेंगे तो फिर अपने आप उसको आ जाना पड़ेगा प्र च्यवंते च्यवंते अर्थात जो स्थान प्राप्त किए थे वो स्थानों से विच्युत तो हो जाएंगे नीचे फिर गिर जाएंगे जब नीचे गिरेंगे अर्थात तो उस लोक से फल प्राप्त फल पूर्ण हो जाने के बाद जब पुनः गिरेंगे कौन सा योनि प्राप्त करेंगे उसके लिए आगे कहते हैं वरिष्ठं इापूर्त मनमिष्ठ नान्यश्रेय वेदयते प्रमूढ़ नाक इमं लोकं नो भूत इमोकरंग विशति वरिष्ठं वरिष्ठ मनमूा अेयो न वेदयते इपूर्त इसको ही वरिष्ठ मानते रहते हैं और साथ में और एक है दत्तम तो ये श्लोक को फिर उच्चारण करेंगे इष्टापूर्ता दत्ता अग्निहोत्रंग तपस्त्यंग वेदांग चापाल आतिथ्यंगश्वेव इष्ट मितीयते अग्निहोत्र अग्निहोत्र ये प्रतिदिन करना है तप तप अर्थात ये जो सब तपस्या कहा गया है गृहस्थों के लिए भी और आगे सत्यम अन भाषण नहीं करना है सत्य भाषण करना है तप सत्यम वेदा च अनुपालनम वेदों का जो प्रतिदिन स्वशाखा का अध्ययन करना है आतिथ्यम अतिथि सत्कार करना है वैश्वेव कर्म करना है ये कहा गया है इष्ट इष्ट अर्थात तो ये तो करना ही चाहिए करना है ये विधान है इष्ट आगे इष्ट के आगे पूर्त पूर्तः कर्म करना है बापी कूप तड़ागा देवता यतना च अन्न प्रदान आराम पूर्तमीधीये बापी कूप तड़ाग ये सब जल प्राप्त का जल प्राप्ति का स्थान है इनके पास सामर्थ्य है ये सब करना चाहिए पुराने समय में करते थे जिनके पास जो वित्तवान लोग धनवान लोग होते थे ये सब करवाते थे और ये तो सब करवाते थे और गर्मी का दिन में तो जैसे अन्नक्षेत्र होता है ये अन्नक्षत्र होता है इसी प्रकार के जलक्षेत्र भी होता था हम लोग तो देखे थे सब तो ये रास्ता के बगल में वो जो मिट्टी का हांडी में से पानी रखते थे ठंडा रहता था और उस समय में इतना ये सब जो कुआं टिफिल वो भी इतना, इतना, इतना उपलब्ध नहीं होता था तो लोग जो रास्ते में जाने आने वाले होते हैं तो उनको पिलाते थे ये सब पूर्त कर्म में आता है बापी कुपतड़ाग आदि यतन ये जो मंदिर बनाना ये सब पुण्य का कार्य है देवता देवतायतन आनीचा और अन्न प्रदानम अन्नक्षेत्र क्षेत्र फुलना ये अन्नदानम महादानम इससे बहुत पुण्य होता है अन्न आ, आराम आराम अर्थात बगीचा इत्यादि कहीं उद्यान बनाते हैं और तीर्थस्थान में जो बनाते थे पहले धर्मशाला तो कोई अगर तीर्थकर्म मतलब तीर्थस्थान में दर्शन करने के लिए आता था तो उसको वहाँ रखते थे ये सब पूर्तकर्म होता है आगे दत्तकर्म भी है शरणागत संतराणम भूतानाम चाप्य हिंसनम बहिर्वेदी चयदानम दत्त मित्य विधीयत शरणागत संतराणम कोई अगर शरण में आया है और सामर्थ्य है तो निश्चित रूप से देना चाहिए कोई वित्तवान कोई धनवान व्यक्ति के पास कोई शरण में आया अर्थात अभी किसी कठिनाई में आ गया वित्त का सहायता उसको चाहिए कहते हैं उसको देना चाहिए और शरण आगत इसी प्रकार की तो कोई कहते हैं जिसके पास विद्या है और जो आया है योग्य अधिकारी है उसको देना चाहिए इसे वो कहते हैं शरणागत संतराणम और बाकी जो प्राणों के ऊपर आक्रमण है मतलब तो प्राण के ऊपर विपद है कोई आया है उसको तो शरण देना ही वो तो सामान्य बात है भूतानाम ची अहिंसनम व्यर्थ का ये भूतहिंसा न करे केवल जहाँ अनुमति है वहीं भूतहिंसा कर सकता है यज्ञ में माँ हिंसा सर्वभूता अन्यत्र तीर्थेभ्य तीर्थ अर्थात तो शास्त्र अनुमति दिया गया जिस कर्म में भूतहिंसा करने के लिए उसका तीर्थ कहा जाता है उससे अन्यत्र भूतहिंसा न करे वो पाप होता है उससे भूतानाम चाप्य हिंसनम और बहिर्वेदी च यदानम कर्म का अंगभूत कुछ दान है उस दान को छोड़कर के अन्यत्र जो दान किया जाता है ये सब दत्त कर्म कहा जाता है इसको करते हैं ये सब करने से पितृलोक प्राप्त होता है इष्टापूर्तम इसी को ही वरिष्ठ मन्यमाना यही श्रेष्ठ है इसी प्रकार की मानते हैं तो इससे अधिक और कुछ नहीं है अन्य श्रेयो प्रमूढ़ा न वेदयंत इससे कुछ अधिक और है ऐसा नहीं मानते हैं प्रमूढ़ मूढ़ अर्थात उनका बुद्धि विपरीत है यही जो सांसारिक पदार्थ है पुत्र पशु वित्त पुत्र पशु वित्त और बाकी जो सब है भूमि इत्यादि इसी को प्राप्त करके मूढ़ उनके बुद्धि विपरीत हो गया यह लोक में केवल कुछ कर्म करते रहते हैं पितृलोक इत्यादि प्राप्ति के लिए तो कहती है ते तेनाक पृष्ठे सुकृतम अनुभूतवा ते ते अर्थात यह केवल कर्म करने वाले नाकस्य पृष्ठे नाक शब्द का अर्थ स्वर्ग कम सुखम न कम इती? अकम तो अकम शब्द का अर्थ हो जाएगा दुखम और न अकमति नाकम न अकम न अश्व इति क्या होता है अनश्व इसी प्रकार की न अकमति क्या होना चाहिए अनकम होना चाहिए किंतु यहाँ नकार का लोप नहीं हुआ है तो हम पाणिनि महर्षि ने विशेष सूत्र बना करके निपातन कर दे दिए नवप्राण भान इस प्रकार के नवभ्राण नवपान इस सूत्र है लंबा सूत्र है उसमें नकर नाक इस अंतिम में विद्य है नाक नाक का अर्थ सुखम सुखम अर्थात स्वर्ग नाकस्य से पृष्ठे स्वर्गलोक में जाकर के सुकृत्य अनुभूत्व अपने जो कर्म किए हैं उस कर्म का फलों को अनुभव करके अनुभूव अनुभव करके अनुभूव ये सूत्र से बनेगा अनु उपसर्ग रहने पर भूधातु से अगर त्वा प्रत्यय होगा तो समासे से नए पूर्व तो ल्यप होना चाहिए त तो यह भी छांद से प्रयोग है अनुभव करके इमम लोकम जब वहाँ पुण्य क्षीण हो जाता है इमम लोकम निश्चित नहीं है कि इमम लोकम मनुष्य शरीर प्राप्त होगा कहते हैं ही न तरम व विसंति जैसे अपना संचित है उसी मुताबिक ही न कर ही नरम अर्थात तिरक इवनी स्थावर नरक इत्यादि भी प्राप्त हो सकता है ये हो गए केवल कर्म करने वाले उनके विपरीत के लिए आगे कहते हैं तप्रद्धे ये हि उपवस्यरण्ये शांता विद्वांसो वैक्षा चरंत सूर्यद्वारण ते विरजा प्रयां यृत स पुरुषो हात्मा ये ये अर्थात तो पूर्वस्मा विपरीता केवल कर्मी जो विपरीत है अर्थात तो उपासना करने वाले ये कौन है कहते हैं ये ही तप्रद्धे श्रद्धा अर्थात विद्या तपह करते हैं और विद्या तपह अर्थात अपना आश्रम कर्म यही तप है और श्रद्धा श्रद्धा अर्थात उपासना उपासना अर्थात हिरण्यगर्भ इत्यादि विषयक उपासना ही उपवसंती, उपवसंती अर्थात अनुतिष्ठन्ति जो तपह करते हैं आश्रम विहित कर्म करते हैं और उपासना भी करते हैं ये केवल कर्मी नहीं है उपासना भी करते हैं और अरण्य अण्य अर्थात अरण्य उपलक्षित जो बाण अथवा भिक्षु सन्यासी अरण्य शांता विद्वांस और गृहस्थ भी इनको अर्थात क्योंकि तपह श्रद्धा ये आश्रम विहित कर्म ये गृहस्थ भी करेंगे किंतु यह वाणप्रस्थ और सन्यासी इस कोटि में वो गृहस्थों को भी लिया जाता है जो गृहस्थ ज्ञान प्रधान कर्म प्रधाना नहीं है गृहस्थ है तो कर्म तो करना पड़ेगा जितने नित्य कर्म विहित तो है उसको तो करना ही पड़ेगा किंतु वो कर्म में उनका महत्व बुद्धि नहीं कि यही सर्व है इस प्रकार की नहीं है जैसे पूर्व में कहा गया था इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम इष्टापूर्तक कर्म करते रहे और वही श्रेष्ठ है उन इन लोगों को इस प्रकार के नहीं है गृहस्थ है अपना जो वर्णाश्रम कर्म करते हैं किंतु इनको उपासना और अर्थात ये ज्ञान प्रधान उपासना प्रधान शास्त्र विचार करने वाले जो है वो लोग भी यहाँ बान और सन्यासी कोटि में ये भी ग्रहण हो जाते हैं दा इनको भी उच्च लोग प्राप्त होता है शांता शांत अर्थात जिनका इंद्रिय सब नियंत्रित हो गए ऊपर तो हो गए तो सब आगे विद्वांस विद्वांस अर्थात तो उपासक उपासना करते हैं भक्षचर्याम चरंत भैक्षचर्याम अर्थात ये सब परिग्रह करने वाले नहीं होते हैं तो नहीं करेंगे तो फिर अपने ये शरीर निर्वाह कैसे होगा कहते हैं भैक्षचर्याम चरंतः और उनकी क्या गति होगी कहते हैं सूर्य द्वारे नीरजा प्रयांती सूर्य द्वारे न सूर्य उपलक्षित उत्तरायण मार्ग उसे बिजा बीरजा अर्थात रज हो गया ये जो पाप रजस बीरजा अर्थात जिनमें ये पाप क्षीण हो गया पुण्य अधिक है तो पाप क्षीण हो गया ऐसे जो जो कि ये तपह श्रद्धा शास्त्र का विचार करते हैं उपासना करते हैं वो लोग क्षीण पापाह हो करके प्रयाति प्रयांति अर्थात प्रकर्षण या जाते हैं कहाँ जाते हैं कहते हैं यत्र पुरुषः अमृतः अव्यय आत्मा पुरुष तो पुरुष अर्थात हिरण्य गर्भ यहाँ जो जिसकी उत्पत्ति प्रथमे होती है प्रथम प्रथम कहते हैं वो अमृत हिरण्य आपेक्षिक अमृत है ना निरपेक्ष अमृत है आपेक्षिक अमृत तो वो अमृत अर्थात हिरण्यगर्भ गर्भ लोगों को प्राप्त करते हैं तो बानप्रस्थ संन्यासी अथवा वो गृहस्थ जो कि उपासना शास्त्र विचार इत्यादि में महत्व बुद्धि रखते हैं ये सब लोग हिरण्यगर्भ गर्भ को प्राप्त करते हैं और पूर्णतया निष्काम होकर के करते हैं तो क्रम मुक्ति हो जाती है कुछ वासना है अर्थात तो फलभोग करना है इत्यादि तो पुनः प्रत्यावर्तन करेंगे ये सब जो अधिक सात्विक कर्म करने वाले यह ऊपर को प्राप्त करते हैं सात्विक को प्राप्त करते हैं वो सात्विक लोग सब क्या है आगे वहाँ कहते हैं भाष्यकार कहें ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महान अव्यक्तमेव च उत्तम सात्विकी मेयताम गतिम माहर मनीषिण Uh, क्या क्या को प्राप्त कर सकते हैं सब कहते हैं कि ब्रह्मा ब्रह्मा अर्थात ये विराट और विश्व श्रीजह प्रजापति प्रजापति लोग धर्म धर्म यम राज्य का लोग महान महान हिरण्यगर्भ गर्भ अव्यक्त प्रकृति ये सब प्राप्त कर सकते हैं ये सब उत्तमाम आम सात्विकी ये सब सात्विक गति है उत्तमा गति श्रम अपना धर्म ठीक ठीक पालन करता है और शास्त्र विचार इत्यादि निष्ठावान होकर के करता रहता है यह सब लोग प्राप्त होते हैं यहाँ तक तो कह दिया गया प्रथम तो कह दिया गया कि इमम लोकम ही नरम वा ही हीन तरम अर्थात इमम लोकम तो पृथ्वी लोक हो गया और उसके नीचे अतल बीतल सुतल तलातल महातल तला, तला, तला, तला, रसातल पातल ये सब तक लोग को प्राप्त होंगे और आगे तप श्रद्धे ये ही उप पसंति अरण्य इस मंत्र के द्वारा कह दिया गया जो कि ऊपर ऊपर लोक प्राप्त होंगे तो स्वर्ग लोक प्राप्त करेंगे मह जन सत्य ये सब लोगों को प्राप्त करेंगे, करेंगे। किंतु तो ये सारे लोक संसार के अंतर्गत ही है तो जो विवेकी विचार करता है अगर हम ब्रह्मलोक भी प्राप्त करें तो भी तो कोई निश्चिंता नहीं है कि आगे हमको क्रम मुक्ति हो जाएगी पुनः आना पड़ेगा जो विचार करता है वो लोक प्राप्ति के पीछे नहीं चलता है फिर कैसे हमको इसी शरीर में ही ज्ञान हो जाए हम मुक्त हो जाए जीवन मुक्त हो जाए उसके लिए आगे दिखाते हैं संसार गति पहले कह दिया गया इससे जो विरक्त होता है संसार केवल असार है जिसको इस प्रकार की दृढ़ इससे होता है वो ही फिर परीक्षा करता है हम क्या कर रहे हैं जो कर रहे हैं उसको क्यों कर रहे हैं जो लोग इसको किए हैं उनका क्या हो गया अगर हम वही करते हैं तो हमको तो वही होगा तो ये जो कहते हैं ना सामान्यतया हमको तो अत्याश्चर्य हो जाएगा अंग्रेजी में कहते हैं मीराकल हमको तो मुक्ति हो जाएगी इसी से अब जो करते हैं वो कर्म करके कुछ हो गए हैं क्या मुक्त और नहीं हुए तो हम भी वही करते रहेंगे कैसे हो जाएगा हमको इस प्रकार के अर्थात विचार जो करते हैं वही गतानुगति का कर्म करेंगे तो हमको वही गतानुगति का गति भी होगी इस प्रकार के जो विचार करते हैं तो आगे मंत्र उसके लिए कहते हैं विचार करने के लिए भी कहते हैं कुछ आधार चाहिए किसके आधार पर विचार करेंगे जो कभी शास्त्र श्रवण किया है वो जानता है कि यह लोक से भी ऊर्धव लोक है कर्म उपासना के द्वारा उसकी प्राप्ति हो सकती है तो आगम शास्त्र श्रवण करेगा और शास्त्र श्रवण करेगा थोड़ा स्मरण भी होना चाहिए उसका थोड़ा विचार शक्ति भी होना चाहिए यह सब साधन होते हैं जिसके आधार पर विचार किया जाता है प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये सब के आधार पर जो विचार करता है विचार करता है ये जगत की क्या स्थिति है आगे फिर वो मुक्त होने के लिए उद्यम करता है ये मंत्र कहते हैं परीक्ष्य लोकान कर्मचिता ब्राह्मणोंवेदमाया नस्तकृत कृतन तद्विज्ञात सगुरुमेव अभिग्छेत समित पाणी श्रोत्रियंग ब्रह्मनिष्ठ लोकान पर लो, कर्मचितान लोकान परीक्ष्य कर्म से प्राप्त होने वाले जो लोक कर्म कहने से उपासना को भी लेना है जो पूर्व मंत्र में भी कहा गया ये सबसे प्राप्त होने वाला जो लोक कहते हो सकता है कि ब्रह्म तक प्राप्त होगा ये सब को परीक्षा परीक्षा करके अनुमान आगम आगम से ये सब लोगों का क्या फल कहा गया अनुमान से भी अनुमान से हम लोग कहते हैं अनुमान करने के लिए हमको व्याप्ति ज्ञान चाहिए व्याप्ति ज्ञान देते हैं यद यद अनित्य यद कृतकम तद अनित्यम ये कर्म उपासना करके जो प्राप्त करेंगे वो कृतकम कृतकम अर्थात कर्मजन्यम जो कर्म से प्राप्त होगा जो जन्य होगा वो कभी नित्य नहीं हो जाएगा उसका एक दिन नाश हो जाएगा ये सब अनुमान कहते हैं प्रत्यक्ष कहते हैं प्रत्यक्ष देखता है कोई कृषि करता है व्यापार करता है उससे जो प्राप्त होता है वो क्या नित्य होता है नहीं होता है ये सब के आधार पर जो विचार करता है ये संसार की क्या स्थिति है कहते हैं कि इसको खोजते जाइए इसके अंदर में क्या प्राप्त होगा कहते हैं जिससे सुख मिलता है कहते हैं उसको देखिए और विचार करके ये सुख रूप है क्या अगर वो सुख रूप होता सभी को सुख रूपा भान होना चाहिए वो नहीं हो रहा है खोजते खोजते चलेंगे अंतिम में कहते हैं कि कोई सार नहीं है संसार में माया मरिची उदक गवन अगर ये सब कल्पित है इस प्रकार की धीरे धीरे शास्त्र के आधार पर विचार करने से कहते तो हैं कि फिर निर्वेदमायात ब्राह्मण ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मणों को तो ब्रह्म प्राप्त करना ही उसका तो जीवन उसी के लिए है ब्राह्मण अर्थात बार बार हम लोग विचार करते हैं आजकल का दिन में ये महात्मा लोग इनका तो काम वही है कि परमात्मा प्राप्त करना ही है नहीं कर पाए तो महान निंदा के विषय किंतु महात्मा नहीं है कोई गृहस्थ है ब्रह्म प्राप्त कर लिया तो, तो प्रशंसनीय है ब्राह्मण ब्राह्मणों को विशेष अधिकार है उसका जीवन ही उसी के लिए है निर्वेदम आयात निर्वेदम अर्थात वैराग्य को प्राप्त करें ये सांसारिक पदार्थ से कुछ प्राप्त होना नहीं है अकृत कृत्यन नास्ती अकार्य जो ब्रह्म है जो हमारा वास्तव स्वरूप है वो कृत्यन कर्म करके उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है इस प्रकार की वैराग्यों को दृढ़ करें कोई भी नित्य पदार्थ यह अनित्य के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है हम लोग कठोपनिषद में भी देखे हैं यह जी कह रहे थे जिसको इस प्रकार के दृढ़ वैराग्य हो गया कहते हैं कि आगे वह नित्य पदार्थ अकृत अकार्य ब्रह्म का अनुभव के लिए तद् विज्ञानार्थं स गुरुमेव अभिगछेत समित पाणी ही ब्रह्मनिष्ठम उस अकार्य अकृत नित्य पदार्थ का प्राप्ति के लिए वो गुरुम एवं तो गुरु के पास जाए और गुरु का भी यहाँ लक्षण कह देते हैं श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु आचार्य और गुरु में अर्थात ये गुरु कैसे जानेंगे कौन हमारे गुरु हो सकते हैं कहते हैं न्यूनाति न्यून अर्थात समदमादि ये सब तो उसमें उनमें दिखेगा समदमादि लक्षणवान गुरु और आगे कहते हैं श्रोत्रियम श्रोत्रियम अर्थात शास्त्रज्ञ और ब्रह्मनिष्ठम ब्रह्मनिष्ठ अर्थात जिनको अनुभव भी हुआ है ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है बाकी सब इसे ब्रह्म में कल्पित है और वो ब्रह्म में ही हूँ अहम अस्मि परम ब्रह्म जिनको इस प्रकार की ये निश्चय हुआ है इस प्रकार की गुरु के पास जाए श्रुति निर्देश देती है कि गुरु के पास जाए अर्थात जितने भी बुद्धिमान हो जितने भी शास्त्र ज्ञान हो स्वातंत्रेण ब्रह्मानुस्वेण ब्रह्म अन्वेषणम न कुरियात भाष्यकार वचन है अर्थात हम अपने बुद्धि से ब्रह्म प्राप्ति के लिए न चले हम चाहे शास्त्र पूरा समझ में आ जाता है तो भी नहीं है क्योंकि ये कोई बुद्धिग्राह्य केवल नहीं है कि हम जान लेंगे इस प्रकार के हैं कौन सा अनुभव होने से हमको वास्तव अनुभव हुआ ब्रह्म का ये तो केवल अनुभव ही बताएंगे इसलिए गुरु अभिगच्छे अभिगछे समित पाणी अर्थात हाथ में समिधा लेकर के श्रद्धा प्रणिपात पूर्वक ये सब ये जाए ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के पास जाए ब्रह्मनिष्ठ अर्थात उसी में जिसकी निष्ठा है अन्य कार्य में जिसकी रुचि नहीं है अर्थात जैसे कहा जाता है तपोनिष्ठ जपोनिष्ठ जप इस प्रकार के उसी में ही महत्व बुद्धि है ब्रह्म में ही महत्व बुद्धि है उनके पास जाए जाकर के कहते हैं कि जैसे विधिवत शरण हो करके उनको प्रश्न करे आगे इसी प्रकार के कोई विधिवत शरण में आया और प्रश्न करता है अधिकारी योग्य है तो उसको बताना है अर्थात आचार्य का गुरु का कार्य है उसको विद्या ग्रहण करवाएंगे तस्म स विद्वान्पस उपसन्नाय प्रशाचिताय समताय येनाक्षर पुषं वेद सत्य प्रोवाच तत्व्रह्म विद्या साम्य उपसन्नाय प्रशाचिताय सवताय ये न अक्षर पुरुषम वेद सत्यम वेद ताम ब्रह्म विद्या तत्व तो प्रवक्वाच स विद्वान विद्वान अर्थात जो गुरु जिनके पास वो आया शिष्य स विद्वान तस्म तस्म शिष्याय उस शिष्य के लिए सम्यक उपसन्नाय विधिवत उपसन्न अगर हुआ है तो अविधि पूर्वक विद्या ग्रहण करने का उद्यम न करे उससे प्रत्यवाय होता है पाप होता है और जो आया शिष्य उसके कैसे स्थिति है कहते हैं प्रशांत चित्ताय उसका चित्त समाहित तो है समन्वताय समम इत्यादि ये सब अर्थात मुमुक्षु का अधिकार इसका योग्यता कहा जाता है जिसको हम लोग साधन चतुष्ट बार बार विचार कर रहे हैं वैराग्य दृढ़ होना चाहिए समाधान होना चाहिए सम इत्यादि ये सब इस प्रकार की होकर के जो विद्यार्थी विद्या चाहते हैं आते हैं कहते हैं ये न अक्षरम पुरुषम सत्यम वेद ताम ब्रह्म विद्या तत्व तो जिसके द्वारा जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा अक्षर पुरुष सत्य इसको जानता है उस ब्रह्म विद्या को वह गुरु शिष्य के लिए प्रवाच प्रवाच अर्थात कहे यहाँ श्रुति यह नियम कहता है आचार्य के लिए पूर्व मंत्र में जैसे शिष्य के लिए नियम कह दिया विचार करके वैराग्य दृढ़ है तो फिर उस अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए गुरु के शरण में जाए और उसके लिए शिष्य के लिए नियम कह दिया इस मंत्र में गुरु के लिए भी नियम कहते हैं तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु कहते हैं उसके लिए भी श्रुति नियम करता है तो अर्थात तो कोई योग्य अधिकारी अगर उपलब्ध मतलब प्राप्त हुआ है आया है शरण में तो निश्चित रूप से उसका निस्तारण है संसार सागर से उसका उद्धार करे ये आचार्य का भी ये कर्तव्य यहाँ तक अपर विद्या जो कर्म उपासना उसका फल कह दिया गया और विचार करके जो उससे विरक्त हुआ आगे वो ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाएगा गुरु के पास जब जाएगा वो जिस ब्रह्म का ज्ञान उसको करवाया जाएगा अक्षर का ज्ञान करवाया जाएगा वो अक्षर का स्वरूपों के बारे में अभी बता रहे हैं किस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करना है तदेतत तदैतं सत्यंग यीपता पावका विस्फुलिंगा सहस्रश प्रभव स्वूप तथा क्षर तो तथा है ना अच्छा इसमें यथा लिख दिए तथा क्षरा विविधा सौम्यभा प्रजाते त्रैवा पीयती तद्यम एक सत्य पूर्व में जो अपरा विद्या कहा गया था कर्म उपासना इत्यादि कहा गया था उसका जो फल है वो तो नाशवान है वो आपेक्षिक सत्य है और किंतु यह जो पर विद्या का विषय है वो तो निरपेक्ष सत्य है तदैतद सत्यम सत्यम अर्थात यह ही जगत अधिष्ठान है त्रिकाला है यह पदार्थ है अविद्या का जो विषय है उससे ये भिन्न है और यही जो अधिष्ठान है त्रिकालावाध्य सत्य है उसी से इस जगत की उत्पत्ति होती है कैसे होती है बताते हैं यथा सुदीप्ताद पावकाद सहस्रश विस्फुलिंगा स्वरूप प्रभवंते जैसे सुदीपताद पावकाद, अर्थात अति उत्तम प्रज्ज्वलित तो होने वाले अच्छा जो प्रज्ज्वलन हो रहा है ऐसे पावकाद, पावक शब्द का अर्थ अग्नि पवित्र करता है अग्नि सब जला करके शुद्ध कर देगा पावकात स्वरूप सहस्रशह विस्फुलिंगाह प्रभवते स्वरूपा ये जो विस्फुलिंग अग्नि से निकलते हैं उनमें भी प्रकाश रहेगा और उनमें भी दाहक शक्ति रहेगा थोड़ा बहुत नहीं रहेगा रहेगा तो अग्नि का जो स्वरूप है समान रूपा वाला अग्नि के साथ समान रूप वाले सहस्र सा प्रभु तो ये जो विस्फुलिंग निकलते हैं तो वो एक साथ हजार निकल सकते हैं ना एक के बाद एक निकलेंगे एक साथ निकल सकते हैं अर्थात यहाँ जो सृष्टि कहते हैं ये युगपद सृष्टि एक साथ ही होगा ऐसे इसी प्रकार के जैसे उत्तम प्रज्वलित अग्नि से सहस्र विश्वलिंगा युगपद एक साथ निकलते हैं इसी प्रकार के तथा अक्षरात् हे सौम्य संबोधन करते हैं हे सौम्य पूछने वाले ऋषि थे सौनक उत्तर दे रहे हैं अंगिराह अभी कहते हैं सौनकों को हे सौम्य इसी प्रकार की अक्षरात् जो अक्षर ब्रह्म है उससे विविधा भावा प्रजायंते विविधा नाना प्रकार की तो नाना प्रकार की भाव नाना प्रकार क्यों हो गया अगर एक ही प्रकार था तो ये नाना प्रकार सब उसे उत्पन्न क्यों हो रहे हैं कहते हैं जैसे उपाधि है तो उपाधि विशिष्ट होकर के नाना प्रकार की ये सब अनुभव होते हैं देह जैसा है इसी प्रकार की अगर मनुष्य का देह है तो वो भाव पदार्थ अनुभव होगा ये तो मनुष्य है अगर हस्ती है देवता है वृक्ष है, है इसी प्रकार की नाना प्रकार उपाधि के अनुसार उनका भी अनुभव होगा वो पदार्थ का उपाधि धर्म को अनुकरण भी करेगा वो तो ये सब जीव जीव तो स्वरूपत शुद्ध होता है जैसे आकाश ये घट में रहने वाला आकाश कहते हैं कि वो लगेगा जैसे कि घट के द्वारा आबद्ध है और हम जो घट को ले करके चलेंगे तो फिर घट के अंदर जो आकाश है वो भी नहीं चलेगा आकाश आकाशो नियमाने यथा घटे घट गट, घटसमृत्त आकाश नीयम घटे यथा नियमाने घटे यथा घटो नीएतना काकाश तद्व जीवा नभोपम घटसमृत्त आकाश घट के द्वारा घटसमृत्त आकाश है जिसको हम घट आकाश कहते हैं तो नियमाने आने घटे ही था हम घट को लेकर के चलेंगे तो कहते हैं घटो है। तो घट लिया जा रहा है आकाश नहीं लिया जा रहा है तदवत जीव ये जीव इसी प्रकार के नभोपम जीव घटोपम नहीं है घट के जैसा जीव नहीं है वो आकाश के जैसा है उपाधि के साथ तादात्म्य करता है अविवेक के चलते जो बालक है उसको पूछेंगे घट लेते हैं तो घट के अंदर में आकाश जाएगा नहीं जाएगा कहाँ जाएगा क्यों नहीं जाएगा घट में जल रखेंगे तो जाएगा ये आकाश क्यों नहीं जाएगा अविवेक ही इस प्रकार कहेगा किंतु जो जानता है कहता नहीं नहीं घट का सामर्थ्य नहीं आकाश को विभाजन करने का इसी प्रकार की जो उपाधि हो गया ये शरीर ये शरीर का सामर्थ्य नहीं है आत्मा को विभाग कर देगा जीव जो है वास्तविक ये तो आकाश जैसा है घट के साथ केवल अभिवेक ये शरीर मन बुद्धि के साथ आध्यात्मिक करता है इसलिए नाना प्रकार के शरीर होने से विविधाभाव नाना प्रकार के पदार्थ दिखने लगे प्रजा वही अक्षर ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं और तत्र च एव अपि अपियंती अपिगछंती में लीन हो जाते हैं ये लीन हो जाएगा कहते हैं जो उपाधि लीन हो जाएगा तो ये भी लीन हो जाएगा ये सुषुप्ति में उपाधि सब लीन हो जाते हैं लीन होने से वह उप वह भी हो जाता है और जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर लीन हो जाएगा सृष्टि प्रलय सुसुप्ति जागृत इसी प्रकार के सभी उसी से उत्पन्न होते हैं पुनः उसी में लीन हो जाते हैं जिस अक्षर से यह सब उत्पन्न होते हैं नाना प्रकार के भाव उस अक्षर को बताते हैं आगे दिव्यो यमूर्त पुरुषः सबाहया अभ्यंतरोज अप्राणो यमनाह शुभ्रो यक्षरा परत पर वो दिव्य है दिव्य अर्थात तो प्रकाशमान है दिव्य में धातु क्या है दिव्य दिव्य उसका दस अर्थ है क्रीड़ा चिकित्सा व्यवहार द्यूती स्तुति मोद मद स्वप्न गतिशु तो उसमें एक है द्यूती द्यूती अर्थात द्योतन प्रकाश तो, तो दिव्य दिव्य अर्थात प्रकाशमान अमृत अमूर्त अर्थात कोई इंद्रिय ग्राह्य नहीं है ये मूर्त धर्म उसमें नहीं है अमूर्त पुरुष पुरुष पूर्णत्वात् पुरुष अथवा पूरी शेत इति पुरुष ये शरीर में उपलब्ध होता है इसलिए पुरुष अथवा पूर्ण व्यापक है इसलिए पुरुष कहा गया है सब्य अभ्यंतर देह के अपेक्षा बाहर भी है और अंदर भी है वही है इस प्रकार के और जो धीरे धीरे वेदांत विचार करते हैं कहते हैं देह के अपेक्षा बाहर है और देह के अंदर में भी है और वो जो देह है ये क्या पदार्थ है ये भी तो वही है ना क्योंकि तस्मात बा तस्मात आत्मन आकाशंभूत कहेंगे घटक को लेकर के हम गंगा जी में डुबाएंगे अभी वो का बाहर में क्या रहेगा गंगा जल रहेगा और का अंदर में जल रहेगा कि बीच में जो घटा रहा कहते हैं वो तो मिट्टी का हो गया कहते हैं ठीक है ठीक है आप गंगा जी का जल ले लीजिए और के बर्फ़ बना दीजिए और वो बर्फ़ का घटो बना दीजिए तो अभी क्या हुआ बाहर में जो है अंदर में वही है और वो घटो वो किससे बना हुआ है वो भी वही गंगा जल से बना हुआ है तो ये शरीर भी वही है तो सब कुछ कहते हैं सबाह्य अभ्यंतर और विचार करने से कहेंगे ये शरीर भी उसी में ही अध्यस्त है तो वो भी वही पदार्थ है इस आत्मतत्व से भिन्न और कुछ पदार्थ नहीं है अज अज अर्थात ये इसकी कोई जन्म मृत्यु इत्यादि ये सब नहीं है जन्म नहीं होता है अज ये किसी से उत्पन्न नहीं होता है अप्राण अप्राण में क्या समास कहेंगे बहुबरी अर्थात इसमें कोई प्राण नहीं है और प्राण क्रिया का निमित्त होता है और इसमें कोई प्राण नहीं है अर्थात प्राण निमित्त का जो क्रिया है वो भी सब नहीं है और अमन अमनाहा अविद्यमान मनो यश स अमनाहा तो इसका कोई मन ही नहीं है तो अप्राण अमन कह करके ये सब ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय ये भी सब और नहीं है और प्रथम देखे थे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय भी नहीं है और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय का ये सब विषय भी नहीं है सब आगे कहते हैं शुभ्र शुभ्र शुद्ध अर्थात इसमें कोई विकार सब नहीं है इंद्रिय भी नहीं है इसलिए विकार होने का कोई निमित्त भी नहीं है तो शुद्ध है आगे अक्षरात परत पर अक्षर अक्षर अव्याकृत ये अव्याकृत कहते हैं कि अव्याकृत अविद्या माया कहते हैं और उसका आगे सब अविद्या काम काम से आगे फिर कर्म तो ये सब कर्म करके आगे शरीर प्राप्त करता है ये सब उपाधि बन जाते हैं तो ये सबसे ऊपर है अर्थात तो ये सबसे विलक्षण है ये अविद्या के साथ वास्तव संबद्ध नहीं है अविद्या से पर है अविद्या ये कारण है कारण कार्य से श्रेष्ठ होगा होगा तो यह कारण ज्ञान नहीं होने से इसका नाश नहीं होगा अविद्या का नाश केवल ज्ञान से ही होगा तो ज्ञान के बिना इसका नाश नहीं होने से इसको अक्षर कह दिया जाता है तो अक्षर वो अक्षर अपने कार्य के अपेक्षा ये कारण अविद्या श्रेष्ठ है अक्षरात परत समानधिकरण है अर्थात जो कारण अविद्या माया है वो भी श्रेष्ठ है कार्य के अपेक्षा और वो भी अक्षर है किंतु उससे भी यह श्रेष्ठ है वो तो त्रैकालिक नृत्य है वो अक्षर माया जो है वो त्रैकालिका नहीं है ज्ञान होने से नाश हो जाता है और वही जो पुरुष हुआ दिव्य है मूर्त पुरुष कहा गया उसी पुरुष से सृष्टि होती है ए तस्मात्ते मन सर्वेन्द्रिया चंग ज्योतिरापह पृथ्वी विश्व धारिणी ए तस्मात् तस्मात्षात् जो पूर्व मंत्र में कहा गया अ ईश्वर है उससे प्राणो जायते प्राण शब्द तो से सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ हिरण्य गर्भ कहाँ से उत्पन्न होंगे कहते हैं एतस्मात्तस्मात अर्थात तो ईश्वर ईश्वर इस्वरा से वह हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है और मन सर्व इंद्रियाणि च मन संकल्प विकल्पात्मक ये सब उसी से ये उत्पन्न होते हैं तभी तो उस पुरुष से यह प्राण उत्पन्न हो गया तो होने से अभी पुरुष में द्वितीयत्व द्वैत आ जाएगा जैसे रज्जु में अभी सर्प की उत्पत्ति हो गई अभी वहाँ कितने हो जाएंगे नहीं होगा इसी प्रकार के पुरुष से यह प्राण उत्पन्न हुआ इसको लेकर के द्वित्व नहीं हो गया यह अभी अध्यारोप कर रहे हैं जो वास्तविक नहीं है उसको अभी आरोप करके दिख रहा है मतलब दिखा रहे हैं कैसा कह रहे हैं कह रहे हैं कि जो आपको सर्प दिखता है वह सर्प वास्तविक रज्जु में है नहीं कहने वाला कहता है कि जो आपको सर्प दिखता है अर्थात तो सर्प को अभी वो दिखा रहा है तो दिखा रहा है तो सर्प को उत्पन्न करके दिखाएगा ये रज्जु में ये सर्प उत्पन्न हुआ है और वेदांती लोग रज्जु में जो सर्प को दिखाते हैं वो किस प्रकार की सर्प होता है कोई व्यावहारिक को होता है अनिर्वचनीय सर्प कहते हैं प्रातिभाषिक सर्प उत्पन्न होता है तो प्रातिभाषिकों को, को उत्पन्न करवा करके उसको दिखा करके कहते हैं यह जो सर्प आप देख रहे हैं यह रज्जु ही है तो रज्जु की सत्ता और सर्प की सत्ता दोनों समान सत्ता है नहीं है विषम तो सत्ता पदार्थ दोनों एक ही जगह में ये हो सकता है इसी प्रकार के कहते हैं जो यह पुरुष है पारमार्थिक सत्ता वाला है उसी से यह प्राण हिरण्यगर्भ ये कल्पित है इसको लेकर के कोई दुत्व नहीं हो जाता है और मन सर्व इंद्रियाणी इंद्रियाणी इंद्रियों के साथ सब विषय भी उसी से उत्पन्न होते हैं पुरुष तो स्वाभाविक रूप से कोई प्राण वाला नहीं है मन वाला नहीं है इंद्रिय वाला नहीं है वो तो शुद्ध ही है और उस पुरुष से कहते हैं खंग वायु ज्योति रापह पृथ्वी पृथ्वी जो कि विश्वस्य धारणी विश्वस्य अर्थात सर्वस्व पृथ्वी जो धरित्री कहते हैं यह सभी का धारण करने वाला यही है इस प्रकार की ये सब भूतों की उत्पत्ति हो गई तो यह भूतों में उत्तरोत्तर गुण की वृद्धि होती है आकाश में जितने गुण रहेंगे वायु में उसे अधिक गुण रहेगा वायु में क्या अधिक गुण रहेगा स्पर्श इसी प्रकार की आगे आगे, आगे अधिक गुण वाला ये सब उत्पन्न होते हैं उस म, मतलब पूर्व मंत्र में पर विद्या का जो विषय है अक्षर ब्रह्म कह दिया गया दिव्यो है मूर्त पुरुष सब आह्या अभ्यंतरोजा तो उसको जो सामान्य रूपेण कह दिया गया अभी उसको विशेष रूपेण कहा जाएगा अर्थात तो उसमें क्या क्या सब पदार्थ अध्यस्त हुए हैं अध्यस्त पदार्थों को दिखा करके अधिष्ठान का ज्ञान करवाया जाता है इसलिए बताना होगा कि यह यह पदार्थ इसमें अध्यस्त है और अंत में ये ब्रह्म में क्या क्या पदार्थ अध्यस्त है कहते जो जो हम ग्रहण कर रहे हैं जान रहे हैं वो सब उसी ब्रह्म में ही अध्यस्त है कुछ तो दिखा देंगे अभी यह अध्यस्थ है वो अध्यस्त है वो अध्यस्त है और अंतिम में कहते हैं सब कुछ उसी में अध्यस्थ है वही अधिष्ठान अक्षर ब्रह्म है अभी दिखाते हैं तो हिरण्यगर्भ की सृष्टि पूर्व में कह दिया गया था ए तस्मा जाए तो प्राण कह करके आगे हिरण्यगर्भ से वो विराट की उत्पत्ति होती है वो विराट की कैसी अर्थात तो शरीर है उसको बताते हैं विराट स्थूल है तभी स्थूल विराट जो समि है उसका सब अवयव बताते हैं अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिश स्रोत्रे वाग विवृताे वायु प्राणो हृदय विश्वमश पदभ्यांग पृथ्वी ये स इस विराट पुरुष का अग्नि ही मुर्धा विराट पुरुष का जो मुर्धा है वो अग्नि हिरण नगर इसकी उत्पत्ति होती है विराट के और उसका मुर्धा हो गया अग्नि और इसके चक्षु से दो चक्षु कहते हैं चंद्र सूर्य चंद्र और सूर्य इसके दो चक्षु हैं और दिश स्रोत्रे ये विराट पुरुष का जो स्रोत्र है कहते हैं वही दिख है और ये विराट पुरुष का जो बाघ है वाणी है वो क्या है कहते हैं वेदाह ये सब जो वेद है वो विराट पुरुष का बाघ है और विराट पुरुष का जो प्राण है कहते हैं वही वायु जो वायु उपलब्ध होता है वो विराट का प्राण हृदय अश विश्वम अर्थात यह जो विश्व है उस विराट पुरुष का हृदय हृदय अर्थात अंतकरण विराट पुरुष का अंतकरण है ये विश्व विश्व अर्थात ये जो सब व्यष्टि जितना अंतकरण है सभी अंतकरण इसका समष्टि हो गया वो विराट अंतकरण और पदभ्याम पृथ्वी विराट पुरुष का ये दोनों पादों के द्वारा ये पृथ्वी अर्थात विराट पुरुष का पाद ही पृथ्वी ऐसा सर्वभूतांतरात्मा ये स जो विराट है व्यापक है स्थूल शरीर वाला प्रथम स्थूल शरीर वाला तीनों लोग इसी का ही शरीर है और ये सभी का आत्मा आत्मा अर्थात समष्टि समष्टि व्यष्टि का आत्मा होता है स्वरूप होता है अभी विराट का कथन इस प्रकार के हुआ आगे कहते हैं उसी ईश्वर से और क्या क्या सब सृष्टि होते हैं ईश्वर से हिरण्य विराट इस प्रकार के क्रम हो यहाँ कहते हैं तस्मा आगे तस्माग्निशो ये सूर्य सोमां पजन्य ओषधय पृथिव्यामे रेतः सिंचति योषिता बहु प्रजा पुरुषा संप्रसूता तस्माद् ईश्वरात पुरुषात अग्नि ही अग्नि अर्थात दिवलोक जो स्वर्गलोक वो उसी पुरुष से ही उत्पन्न होता है और उस दिवलोक में कहते हैं कि सूर्य यश समिध दिवलोक का समिध है सूर्य समिध के द्वारा जैसे अग्नि प्रज्ज्वलित तो होता है इसी प्रकार की सूर्य के द्वारा दिवलोक प्रज्ज्वलित तो होता है प्रकाशित तो होता है और वो दिवलोक में जब हवन करते हैं उससे आगे उत्पन्न होता है सोम इस प्रकार के पंचाग्नि विद्या में ये बताया जाता है और तो कहते हैं कि आगे सोम दिवलोक से सोम उत्पन्न हुआ और सोमात तो परजन्य तो ये सोम से परजन्य परजन्य वृष्टि और वो वृष्टि से आगे कहते हैं औषधय वृष्टि होता है तो औषधि औषधि अर्थात तो बृह्यवादी इसको औषधि कहा जाता है ये सब कहाँ औषधि उत्पन्न होंगे कहते हैं पृथ्व्याम पृथ्वी में ये ब्रिहदी अन्न उत्पन्न होंगे परजन्य से वृष्टि से और वो अन्न भक्षण करने से कहते हैं पुमान अर्थात पुरुष उसका भक्षण करेगा तो कहते हैं उसमें रेत रेत की अर्थात सृष्टि होगी पुरुष में आगे वो पुमान पुरुष रे, योषितायाम रेत सिंचती वो पुरुष स्त्री में जब रेत सेचन करेगा ये संबंध करके आगे उससे क्या होगा कहते हैं बहु ही प्रजा हा, संप्रसूता हा। फिर बहुत सारे प्रजा ये उत्पन्न होंगे नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न होंगे कहाँ से हुए कहते हैं तस्मात् मंत्र का आदि में कहा था पुरुषात पुरुषात् पुरुष से अच्छा पुरुषाथ ठीक है जो दिया था अर्थात ईश्वर परमात्मा वही पुरुष उसी पुरुष से ही बहु ही, ही प्रजा संप्रसूता नाना प्रकार की ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं आगे कहते हैं और क्या उस परमात्मा से उत्पन्न होते हैं पुरुष से तस्मादच यजुंशी दीक्षा यज्ञाश्चर्व क्रतवो दक्षिणाच संवत् यजमान श्लोका सोमो यत्र पवते यत्र यूर्य तस्मात्षात् ईश्वरात उसी ईश्वर से पुरुष से ऋच शाम यजुमसी ये सब ये तीनों प्रकार के मंत्र वो उसी परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं त मंत्र ये नियत पादावसान नियत अक्षर पादावसान इनको मंत्र कहा जाता है वो सब छंद में होते हैं इतने अक्षरों में पादक पूर्ति होगी ये गायत्री अनुष्टुप त्रिष्टूप पंक्ति बृहति इस प्रकार के सब नाना छंद होते हैं ये सब छंदबद्ध जो मंत्र है उनका ऋग् मंत्र कहा जाता है आगे शाम श्यम अर्थात वो छंदबद्ध मंत्र जिनका गायन किया जाता है इनको श्याम कहा जाता है और ये आगे छंदों के उपनिषद आएगा उसमें ये सब विचार दिखाएंगे शाम दो प्रकार के होते हैं पाँच विभाग वाले और सात विभाग वाले हैं हिंकार प्रस्ताव उदगित प्रतिहार निधनम इस प्रकार के पांच भाग सब कहेंगे ये सब शब्द थोड़ा थोड़ा स्मरण रखे संसार तो हम कितना स्मरण कर लेते हैं कितना चीज जान लेते हैं यहाँ वो हुआ या ये है वहाँ वह पदार्थ तो कितना याद कर लेते हैं कहते तो ये भी सब थोड़ा थोड़ा स्मरण रखे इससे थोड़ा चित्त इसी में चलेगा और जो साप्त भक्ति भक्ति के साथ विभाग वाले कहते हैं कहते हैं उसमें और दो अधिक होते हैं आदि उपद्रव इस प्रकार के और दो भाग अधिक होते हैं और ये शाम में कुछ भी और आते हैं जिनको कहा जाता है स्तोभ स्तोभ अर्थात अनर्थक को। इसका कोई अर्थ नहीं है खाली गायन किया जाता है ये शाम गाना कभी अगर देखेंगे तो अच्छा गाते हैं वो लोग ये नेट में भी देख सकते हैं हा हा हा हा इस प्रकार के गाते हैं मतलब कुछ शब्द तो रहेगा मंत्र रहेगा अंतिम में बढ़िया अर्थात लय में गाते हैं आनंद लगेगा सुनने से उसका कोई अर्थ नहीं है किंतु उसका गान से पुण्य होता है स्तोभ कहा जाता है उसका आगे यजुंशी यजुमंत्र अनियत अक्षर पादावसान गद्यात्मक होता है तीन प्रकार के मंत्र वो भी परमात्मा से आते हैं सृष्टि होते हैं आगे दीक्षा दीक्षा अर्थात जो सब शास्त्र में विहित है, उस समय में दीक्षा के समय में जो यजमान होगा जो कर्ता होगा उसको कुछ विशेष नियम पालन करना पड़ेगा इस प्रकार के वस्त्र धारण करेगा मौंजी बंधन होगा यह विभिन्न प्रकार के भूमिशयन है इत्यादि ये सब दीक्षा कहते हैं आगे यज्ञ और क्रतव सर्वे यज्ञ कर्तवः क्रतु और यज्ञ में थोड़ा अंतर है यज्ञ इसको कहते हैं जिसमें कोई यूप ये आधार नहीं किया जाता है ऊपर अर्थात एक स्तंभ खंभ एक गाड़ते हैं जिसमें कर्म का कुछ अंग संपादन किया जाता है जैसे कुछ कर्म में है कि उस यूपो को वस्त्र से पूरा आवरण करना पड़ेगा और अन्य जो पशु कर्म होते हैं वो स्तंभ में वो पशु को बंधन करना पड़ेगा वो सब कर्मों को कहा जाएगा क्रतु जिसमें यूप होता है स्तंभ गाड़ते हैं और अन्यत्र जो ये नहीं है इसको कहते हैं अयुप उसको कहते हैं यज्ञ यज्ञ में यूप नहीं गाड़ा जाता है क्रतु में किंतु उसका आवश्यकता है अच्छा क्रतव और दक्षिणाश्च दक्षिणा अर्थात कर्म में जो विधान किया गया है वो भी परमात्मा से ही आता है दक्षिणा कहीं तो कर्म में एक गो देना है और कहीं है कि सौ गो गाय देना है ऋतु लोग उसको अपने में विभाग करके लेंगे और दक्षिणा कहीं जैसे विश्वजीति याग करेगा सर्वस्व दक्षिणा जो बाजश्रवा करता था कठो में नचिकेता का पिता उसमें सर्वस्व दान करना है वो भी अर्थात परमात्मा से ही आता है विहित है आगे संवत्सरा संवत्सरा काल ये भी कर्म का अंग है इतने दिन तक यह कर्म होना है यजमान यजमान ये तो कर्म का करता है लोका लोका अर्थात कर्म का फल रूप से जो प्राप्त होते हैं वो लोका कहते हैं कि दो प्रकार के योम पवते और यत्र सूर्य सोम सोम उपलक्षित ये चंद्रलोक उ दक्षिणायन गति होकर के जहाँ प्राप्त करते हैं सूर्य सूर्य उपलक्षित उत्तरायण गति ये सब भी वही ये परमात्मा से ही ये सब सृष्ट होते हैं तस्च्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्या पशवो वयांसि प्राणपानो ब्रीह तपाश्च्र सत्यंग ब्रह्मचर्य विधि तस्माच उसी पुरुष से ही कर्म का अंग ये देव देवतालो लोग कर्म का अंग है संप्रदान है तो जिनके उद्देश्य करके ये हवीर इत्यादि अर्पण किया जाएगा वो सब कर्म का अंग है देव बहुधा नाना प्रकार की ये वसु रुद्र आदित्य इस प्रकार के नाना गण होते हैं इंद्र बृहस्पति सब नाना प्रकार की संप्रसूता ये सब उत्पन्न हुए हैं और कौन कहते हैं साध्या साध्या ये देवता विशेष होते हैं मनुष्य कर्म करने के लिए जो अधिकारी है वो भी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं पशु पशु कुछ तो ग्राम में रहने वाले कुछ अरण्य में रहने वाले ये सब पशु उसी परमात्मा से आते हैं वयांशी वयांशिकार्थ पक्षिण वो भी उसी से परमात्मा से प्राणा पानो ये जो प्राणी लोग करते हैं जीवन धारण का जो हेतु कहते हैं ब्रिहि अबो ये भी अर्थात हबीरपुरोडास इत्यादि बनाने के लिए वो भी परमात्मा से तपह तपह अर्थात जो कर्म का अंग पुरुष को शुद्ध करवाएगा संस्कार करवाएगा श्रद्धा श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि चित्त प्रसन्नता जो होने पर ही सत्कर्म में प्रवृत्त होगा चित्त प्रसन्न है तो सत्कर्म करेगा और चित्त अगर खिन्न है तो सत्कर्म नहीं करेगा स्वाभाविक कर्म में लिप्त हो जाएगा आगे कहते हैं सत्यम सत्यम अनृतवर्जनम और यथाभूता वचनम जैसे है ऐसे ही कहना ये सत्य है अपीड़ाकरम दूसरों को अर्थात कष्ट नहीं होना चाहिए ये मनुजी का वाक्य है सत्यम ब्रुयात प्रिय ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम अप्रिय और प्रिय च नानृतम ब्रुयात ये स धर्म तो सत्यम ब्रुआयात प्रियम ब्रुयात ये कहना है सत्य भी कहना है और प्रिय भी कहना है न ब्रुआयात सत्यम अप्रियम तो हम तो भाई क्या करेंगे हम तो सीधा सीधा बता देते हैं कठोर भी हो तो कह देते हैं ये अच्छा नहीं है ये संस्कार से हो जाता है कभी किसी को किंतु ये अच्छा नहीं है परिवर्तन करने के लिए तो उद्यम करना है और प्रियम च न अनृितम ब्रुयात दूसरों को अच्छा लगेगा इसलिए कुछ ना कुछ मिला करके बात में कहना वो सब बिल्कुल अच्छा नहीं है वो नहीं कहना है शास्त्र निषेध करता है कहते हैं सत्यम और ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य अर्थात ये उपस्थ इंद्रिय का अयथा व्यवहार नहीं करना है केवल अग्रहस्थों को तो उसके लिए अनुमति है अन्य लोगों को तो नहीं है इसका और विधि विधि अर्थात जो कर्म जो कर्तव्य सब शास्त्र में कहा गया वो भी सब उसी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं सप्त सप्तरा प्रभव तस्मा सप्तार्चिश सीध सप्तमान सप्तमें लोका येषु सप्त गुहाशया सप्त सप्तरा प्रभव सप्त सप्त्राण अर्थात वो जो प्राण उपलक्षित जो सिर में होने वाले सात जो इंद्रिय उस इंद्रिय में जो शक्ति है उनको यहाँ प्राण शब्द से कहा जाता है और वो सब इंद्रिय क्या करते हैं कहते हैं कि विषय ग्रहण करके तदाकार वृत्ति करते हैं अंतकरण का वृत्ति होगी और अंतकरण वृत्ति में चिदाभास रहेगा ये चिदाभास विशिष्ट वृत्ति वो विषयों को प्रकाशित करता है इसलिए उसको अर्ची शब्द से कहा गया क्योंकि सात गोलोक से होते हैं ये सब कार्य करते हैं सात गोलोक के द्वारा अंतःकरण वृत्ति चिदाभास विशिष्ट हो कर के विषयों को प्रकाश करता है इसलिए इसको सात अर्ची कह दिया गया तो अर्चित शब्द से अंतकरण को नहीं कहा जा रहा है अंतकरण का वृत्ति को भी नहीं कहा जा रहा है अपितु अंतकरण वृत्ति विशिष्ट चिदाभास जो कि विषय प्रकाश करेगा केवल चिदाभास विषय प्रकाश नहीं करेगा और केवल वृत्ति वो भी जो विषय प्रकाश करेगा दोनों मिल करके अर्चित शब्द से उसको कहा गया और सप्त समिध समिध शब्द से विषय को कहा जाता है क्योंकि वही ये चित्त में आकार देने वाले होते हैं और होमा हा होमा अर्थात जिसमें ये समिध डाला जाता है तो ये समिध हो गए विषय वो कहा जाएंगे कहते हैं इंद्रिय के माध्यम में अंतकरण वृत्ति में जाते हैं इसलिए होमा शब्द से वृत्ति को लेना है तो इसलिए अर्चि शब्द से हो गया वृत्ति विशिष्ट चिदावास समिध शब्द से विषय और होमा शब्द से वृत्ति सप्त इमे लोका ये लोक जिसमें ये इंद्रिय सब रहते हैं ये इंद्रिय गोलक में रहते हैं ये लोका शब्द का अर्थ गोलक यु प्राणा हाँ चरंति शब्द से इंद्रिया ये गोलोक में ही इंद्रिय रहते हैं गुहा सया निहिता सप्त गुहा गुहा अर्थात तो ये बुद्धि <सविणीगा> हाँ। यह बुद्धि में ही ये सब इंद्रिय वृत्ति करवाते हैं वृत्ति बित करवा करके ज्ञान करवाते हैं तो गुहा अर्थात हृदय में ये सब जु जागृत समय में तो इंद्रिय सब बुद्धि की वृत्ति करवाते हैं और जब सुसुप्ती समय में कहते हैं इंद्रिय विषय ये सब बुद्धि ये सब लीन हो जाते हैं हृदय में लीन हो जाते हैं निहिता सप्त सप्त निहिता अर्थात स्थापिता हृदय में ही ये सब इसी प्रकार की सात सात कर कर के स्थापिता हृदय में अर्थात जहां सब सुसुद्धि काल में लीन हो जाता है उसी को यहां हृदय कहा गया गुहा कहा गया तो इसके द्वारा पुरुष से ही सभी पदार्थों की उत्पत्ति होती है यह कहा गया तो जो लोग इस पुरुष का ध्यान करते हैं सभी कुछ इसी से उत्पन्न होता है और यह पुरुष में ही हों इस प्रकार के जो लोग ध्यान करते हैं और जो अज्ञानी लोग केवल कर्म करते हैं उनका कर्म का साधन कर्मफल कर्मफल प्राप्त होने का लोक ये सब उसी परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं पुरुषों से ही उत्पन्न होते हैं ये प्रकरण का तात्पर्य हो गया सृष्टि प्रकरण यहाँ तक तो कहा गया और थोड़ा आगे और एक मंत्र कह करके सृष्टि प्रकरण का अंत करते हैं अतः सुद्र सर्वे सर्वे अस्मत्ंद सिंधव सर्वरूपाः अतर्वा वसधरस ये सूते स्तिषंते ह्यरात्मा अतः पुषाई परे स मुद्र सुद्र क्षीर दधी सर्पी इस प्रकार के सात समुद्र गिरिय पर्वत जो ये हिमालय विध्य इत्यादि ये सब जो पर्वत ये सब उसी परमात्मा से और अस्मात्ंदनते सिंधव तो अस्मात् अर्थात तो उसी अच्छा उसी पुरुष से ही यह नदी सब उत्पन्न होते हैं नदी अर्थात तो उसका प्रकट होता है यह पर्वत से उत्पन्न तो सभी परमात्मा से ही होते हैं स्यंदते स्यंदते अर्थात प्रवहती सिंधव सिंधव नद्य नदी सब सर्वपा नदी अर्थात कोई अधिक चौड़ा वाला है कोई कम चौड़ा वाला है कोई अधिक लंबा है कोई कम दीर्घ है इस प्रकार के नानारूपा सब और अतच सर्वा ओषधय रसश्च सारे ओषध ओषध जो गृहवादी अन्न सब कहते हैं रस रस अर्थात मधुरादि जो रस वो भी परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं रस कितने छ है मधुर आमल लवण कटु कसाय तिक्त छः रस ये रस भी उसी परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं ये न भूते सब हे अंतरात्मा तिष्ठते तो जिस रस से पोषित तो होकर के वर्धित तो होकर के यह जो भूत इस भूत के द्वारा भूत अर्थात स्थूल भूत स्थूल भूत से परिवेष्टित करके यह अंतरात्मा अंतरात्मा सूक्ष्म शरीर यह सूक्ष्म शरीर पंचभूत से परिवेष्टित हो करके उसके अंदर में रहता है सूक्ष्म शरीर किस में रहता है सूक्ष्म शरीर आकाश में रहता है स्थूल शरीर में रहेगा तो वो स्थूल शरीर पंचभूत से बनता है बनता है उसी को कहते हैं तो ये न ये नसे न तो पोषित होकर के पुष्ट होकर के यज भूत पंचभूत पंचभूत से बना ये स्थूल शरीर उस स्थूल शरीर से अंतरात्मा अंतरात्मा अर्था सूक्ष्म शरीर ये स्थूल शरीर में ही यह सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है यहाँ तक तो ये सब कह दिया गया अर्थात यह अंतरात्मा सूक्ष्म शरीर जिस सूक्ष्म शरीर का अंतर्गत बुद्धि है उसी बुद्धि में यह अनुभव होते हैं परमात्मा पुरुष एवदंग विश्व कर्म तपो ब्रह्म पराममृतम ए तो वेद निहित गुहायां स्विद्याग्रंथिंग विक सौम्य हे सौम्य संबोधन करते हैं सौनक ऋषि को ऋषि अंगिरा कहते हैं पुरुष एव इदं विश्व यह जो जितने सारे सृष्टि कहा गया और जो यह न कहा गया अर्थात पूरा विश्व सर्व कहते हैं कि पुरुष ही ये सर्व हैं अर्थात जो अध्यस्त पदार्थ होते हैं वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं होते हैं ये छांदोग्य उपनिषद में कहा जाता है वाचारम्भम विकारो नामधेयम वा मृत्ति का सत्य मृत्ति अर्थात अधिष्ठान अधिष्ठान ही सत्य है बाकी ये तो सब अध्यस्त ही ऐसा मिथ्या है पुरुष जो अधिष्ठान है वही सत्य है और पुरुष से भिन्न और कोई भी पदार्थ ये नहीं है पूछा सनक सौनक जी पूछे थे कश्म भगवो विज्ञाते इदम सर्वम विज्ञातम भवति तो यहाँ तक उत्तर हो गया पुरुष विज्ञाते इदम सर्वम विज्ञातम भवति अधिष्ठान का ज्ञान हो गया तो सभी अध्यस्थ पदार्थ का ज्ञान हो जाएंगे यही जो अधिष्ठान परमात्मा है पुरुष है इसी से कोई भी अध्यस्थ पदार्थ ये विश्व जो दिखता है वो भिन्न नहीं है इसी का ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाता है और इसमें सब अध्यस्त क्या है कहते हैं कर्म जितना सब पहले कहा गया अग्नि वत्र उसका अंग जितना तपह तप अर्थात ज्ञान उपासना इत्यादि इसका फल ये सब जो जगत रूप है और यह ब्रह्म ब्रह्म अर्थात जो कार्य ब्रह्म कहा गया परामृतम्म ब्रह्म परामृतम परामृतम शब्द से अर्थात शुद्ध ब्रह्म पुरुष एवं अच्छा तस्मात्व ब्रह्म परामृतम परम अमृतम यह जो पुरुष है वही ब्रह्म है और यह ब्रह्म शब्द से शुद्ध ब्रह्म को लिया जा रहा है यही पुरुष है वही ब्रह्म है और वह पर है और अमृत है जो हिरण्यगर्भ इत्यादि को कहीं भी अमृत कह दिया जाता है वह सब अपेक्षिक अमृत है किंतु यह जो पुरुष है वो यहाँ परमृतम अर्थात शुद्ध ब्रह्म है और ये कहाँ इसकी उपलब्धि होती है कहते हैं गुहायाम निहितम ए वेद ये शुद्ध ब्रह्म कहते गुहा में गुहा अर्थात बुद्धि बुद्धि की जो वृत्ति होती है ब्रह्माकार वृत्ति उस वृत्ति में अनुभूत होते हैं निहितम गुहायाम यो वेद यो वेद अर्थात जो इसका अनुभव कर लिया है शुद्ध ब्रह्म का ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा जो अनुभव कर लिया और कैसे अनुभव करेगा मद अपेक्षा भिन्नम अहम अस्मि परम ब्रह्म जो इस प्रकार के अनुभव किया अविद्याग्रंथिम विकिरती नाश्यति यह विद्या से अविद्याग्रंथि की अविद्याग्रंथि का नाश हो जाता है निश्चय हो जाता है मैं ही ब्रह्म हूँ आ, यह जो ब्रह्म है अनुभूत होता है हृदय में ब्रह्माकार वृत्ति में अभी उसका स्वरूप फिर कहते हैं प्रथम मुंडक पूरा हुआ गए द्वितीय मुंडक में आभि संत गुहाचरनाम महत् महत्पदम अत्रेत समर्पित एजत प्राण निमिष यदतजान सद असद वर्ण्यम परम विज्ञा यदरिष्ठ प्रजान आभि आबि अर्थात प्रकाश रूप है प्रकाश है सन्निहितम सन्निहितम अर्थात इंद्रिय मन इत्यादि ये सब कार्य करने से यह निश्चय होता है कि साक्षी इनके पीछे विद्यमान है ये इंद्रिय सब परमात्मा का लिंग सूचक होते हैं बुद्धि अगर कार्य करती है तो बुद्धि की जो वृत्ति होते हैं वो वृत्ति को प्रकाश करता है यह साक्षी सन्निहितम कहा गया बुद्धि में रह करके बुद्धि के वृत्ति को ये प्रकाश करता है गुहा चरम नाम गुहा अर्थात बुद्धि तो बुद्धि में वृत्ति में प्रतिबिंबित होकर के वृत्ति को प्रकाश करता है महत और पदम पदम अर्थात पद्यते गम्यते ज्ञायते जो वैद्य है और वो महत्व है महत अर्थात सभी से व्यापक है एतत समर्पितम एतत सप्तमी अंत है एक तस्मीन सर्व समर्पित जो पूर्वखंड में कह दिया गया पूरा जगत इसी में ही आश्रित है और एजत निमिष यद एतजान इसी के उपस्थिति से ही बाकी जो सब कहीं कुछ क्रिया होती है अर्थात प्राण की यह आत्मतत्व यही प्राण रूप से अभिव्यक्त होता है और ये प्राण होने से आगे सभी इसी के क्रिया शक्ति से जो बाक़ी व्यापार सब लोक में दिखते हैं मनुष्य में पशु में जो सब व्यापार दिखता है एजत प्राणत निमिषच वो सब उसी परमात्मा की उपस्थिति से ये सब ब्रह्म में ही समर्पित अर्पित हैं तो यहाँ मंत्र हमको कहते हैं एत जानथ एतद, एतद ब्रह्म इसी ब्रह्म को जानिए कैसे जानना है कहते हैं कि आत्मत्व है ना यही सद है और यही असद है सद अर्थात तो मूर्त असद अर्थात तो अमूर्त मूर्ता मूर्त जो भी जगत दिख रहा है यही आत्मतत्व तो ही इस रूप से अनुभव हो रहा है और विज्ञान प्रजा विज्ञात परम वरण्यम प्रजाओं का जो ज्ञान होता है वृत्ति ज्ञान होता है ये प्राणियों को जो वृत्ति ज्ञान होता है उसका वो विषय नहीं है ये पर है यद वरिष्ठम वरिष्ठम अर्थात ये वरतम तो श्रेष्ठ सभी पदार्थ में ये श्रेष्ठ है ज्ञान का विषय नहीं बनता है ज्ञान का विषय अर्थात तो भिन्नत्व न ज्ञान का विषय नहीं बनता है अभिन्नत्व तो ज्ञान का विषय है वृत्ति व्याप्ति होती है कहते वरण्यम वर्ण्यम अर्थात पूज्य है वर्ण्य है पूजनीय है वरिष्ठ वरिष्ठ अर्थात श्रेष्ठ है यह आत्मतत्व ब्रह्मतत्व अक्षर स्की यश महिमा यह कह दिया गया आगे इसी को कहते हैं यदर्चिम यदु अणुभ्यो अणु चम लोका निहिता लोकिन तदैतद अक्षरम ब्रह्म स प्राणस्तुवांग मन तदत सत्यम यदमृतम तद वैदव्यम सौम्य विधि है सौम्य संबोधन करते हैं <coughs> यद अर्चिमाद अर्चि अथा प्रकाश जो स्वप्रकाश है अणुभ्यो अणु अणु अर्थात जो छोटा यहाँ छोटा का अर्थ इंद्रिय ग्राह्य नहीं है सूक्ष्म है अणु से भी अणु अर्थात सबसे सूक्ष्म है और च करके जो स्थूल से भी स्थूल है अर्थात तो अति सूक्ष्म भी है और व्यापक भी है ये लोका निहिता जिस चैतन्य में अक्षर में ये भूरादि सब लोक उसी में ही आश्रित हैं और लोकिन अर्थात लोक में होने वाले सब निवासी वो भी उसी में आश्रित हैं तदेतद अक्षर ब्रह्म वही अक्षर वही ब्रह्म है सप्राण अर्थात वही अक्षर ब्रह्म वही प्राणरूप से अभिव्यक्त होता है वही आगे बांग मन वही सब नाना रूप से अभिव्यक्त होता है तदैतत् सत्यम तदमृत वही सत्य है सत्य अर्थात त्रिकालवाद्य ये सब अधिष्ठान है तदव्यम वैधव्यम अर्थात चित्त समाधान पूर्वक ही ज्ञातव्य इसी को ही जानने का योग्य है उसके लिए चित्त समाधान आवश्यक है तो बात वही है कि चित्त समाधान चित्त समाधान तभी होगा अगर विवेक प्रथम दृढ़ है तो धीरे धीरे ये चित्त समाधान होता है और यहाँ मंत्र कहते हैं कि विद्धि विद्धि अर्थात चित्त समाधान करिए तदाकार ब्रह्माकार करना है उपाय बताते हैं हमारा चित्त तो ब्रह्माकार नहीं होता है उपाय बताते हैं धनुर्गृहीतनष महास्त्र शरंग ह्युपाशा निशिंग सन्ध सन्दधित आयम्य तद्भागते नेतसा लक्ष्य तदैवाक्षर सौम्य बिदि हे सौम्य संबोधन करते हैं औपनिषद महास्त्र धनुर्गृह औपनिषद प्रतिपाद्यते इति ऊपनषद उपनिषद में जो कहा गया महान अस्त्र उसी को धनु धनु रूप से लेना है क्या है आगे मंत्र में कहेंगे ओंकार को धनु रूपेण ये लेना है महान अस्त्र अर्थात तो सबसे उच्च कोटि का अस्त्र यह है ओंकार सरम ही उपास्या और उस धनु के लिए सर जो सर की उपास निशितम उपासना के द्वारा जिसको सूक्ष्म तिक्ष्ण कर दिया गया संस्कार कर दिया गया वो सर कौन होगा आगे मंत्र में कहेंगे ये जो जीव है वही स्वर स्थानीय तो जीव को संस्कारित कर देंगे अर्थात तो इसका चित्त में होने वाला वासना को क्षीण कर देना है करके कहते हैं संदधित संधान करे अर्थात तो यह सर को वो धनु में रख करके संधान करे लक्ष्य किसको बनाएंगे आगे कहते हैं उत्तरार्थ में आयम्य तद्भाव गते न चेता तद्भाव गते न चेत आयम्य आयम्य अर्थात तो धनु को आयम न करते हैं अर्थात तो खींचते हैं तो यहाँ इसी प्रकार की यह जो ओंकार रूपक धनु को जीवात्मा रूपक सर इसमें को, कोई खींचने का विषय कहते हैं यह सब जो इंद्रिय अंतकरण ये सबको आपने विषय से हटा करके जो लक्ष्य है आत्मा तत्व तो है प्रत्येक आत्मा है उसी में स्थिर करें आयम आयम अर्थात बाहर से यह इंद्रिय अंतःकरणों को हटा करके व्यावृत करवा करके तदभाव न जो लक्ष्य है वो लक्ष्य भाव हो करके चेतसा चेतह अर्थात जो ऊपर में कहा गया था उपासा उपासानिशितम संस्कार करके इसको तीक्ष्ण किया गया तनु क्षीर्ण कर दिया गया था लक्ष्यम तदेवा अक्षरम विद्धि लक्ष्य तो वही अक्षर ब्रह्म है अक्षर ब्रह्म को लक्ष्य रख करके चित्त को संस्कारित करके वासना मुक्त करके यह जीव को ओंकार रूपक यह अस्त्र के द्वारा वो ब्रह्म में एक ही भाव को प्राप्त करवाए उसको आगे मंत्र स्पष्ट कहते हैं प्रणवो धनु सरो ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्व्यम कहते प्रणवो धनुकार ही धनु है यह धनु अर्थात जहां सर को रख करके आप लक्ष्य के दिशा में सर का चालन करेंगे ये सर कौन है कहते सरो ह्यात्मा आत्मा, आत्मा अर्थात ये प्रत्येगात्मा जो अभी उपाधि ग्रस्त होकर के जीव रूपेण उपलब्ध हो रहा है मान रहा है कि मैं यह हूँ अर्था लक्ष्य ब्रह्म ब्रह्म को ही लक्ष्य करके अर्थात जो जगत अधिष्ठान है व्यापक है उस लक्ष्य के लिए यह सर्व प्रत्येगात्मा जीव अर्थात तो जो व्यापक है वो मैं ही हूँ इस प्रकार के शर जाकर के वो लक्ष्य ब्रह्म में अर्थात तो लगना है कैसे लगाएंगे कहते हैं अप्रमद तेन वैधव्यम प्रमाद नहीं होना है प्रमाद अगर होगा तो फिर ये तो ऊपर में जो कहा गया उपासा निशितम सर वही नहीं कर पाएगा अंतकरण शुद्धि ही नहीं कर पाएगा प्रमाद होगा तो वही तमस वही रजस उसी में ही लगा रहेगा तो प्रमाद करेगा प्रमाद अर्थात शास्त्रों में जैसे विधान किया जाता है जहाँ हम अपने बुद्धि लगा देते हैं तो बुद्धि लगा करके शास्त्र का अनुवर्तन नहीं करते फिर हम गिर जाते हैं ये प्रमाद प्रमाद शब्द का अर्थ कहते हैं कि अकर्तव्य में कर्तव्य बुद्धि जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे क्यों कहते हमको अच्छा लगता है प्रेय कहा जाता है और अकर्तव्य में कर्तव्य बुद्धि और कर्तव्य में अकर्तव्य बुद्धि क्योंकि जिसको अकर्तव्य में कर्तव्य बुद्धि होगी तो वो कहाँ कर्तव्य कर ही पाएगा उसको तो अकर्तव्य तो ही दिखेगा क्यों प्रेय अच्छा लगता है ये पहाड़ चढ़ने के लिए सर्वदा तो कष्ट होता ही है सात्विकता बढ़ाने के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ता है और जो आराम का रास्ता खोजेगा वो तो प्रमाद होगा ही होगा तो ये अगर इस तमस को हटाने के लिए रजस अर्थात तो अधिक सेवा इत्यादि करे नहीं करेंगे कहते हैं तमस में जाएगा प्रिय कहते हैं ना प्रथम शांति मंत्र से सो जाएगा अंतिम शांति मंत्र में भी सोता रहेगा और भगवान गौड़पाद कहते हैं ना आधा बंते चयन नास्ती वर्तमान है तथा तो तो प्रथम शांति मंत्र में भी सो गया अंतिम शांति मंत्र में भी सो गया कहते हैं पूरा पाठ <laughs> कहते वो सो गया वर्तमाने है तथा तो जीवन उस प्रकार की चला जाता है प्रमाद प्रमाद स्वभाव तो से हो जाता है किन्तु तो उद्यम करते रहना पड़ेगा शास्त्र जैसा कहता है ऐसा चलना पड़ेगा अप्रमत्तेन वैधव्यम यह प्रत्यगात्मा को ब्रह्म में व्यापक जगत अधिष्ठान में लगा पाना यह तो अप्रमाद होने से ही होता है और एक बार अगर उसमें समाहित तो हुआ ब्रह्म में समाहित तो हुआ तो कहते हैं सर्व तन्मयो भवित कहते हैं भगवान गौड़पाद कहते हैं समम प्राप्तम न चालिएत अगर समम प्राप्तम अगर वो ब्राह्मी स्थिति को निदिध्य आसन को प्राप्त किया कहते हैं न चाले तन्मयो भवेत विधान करते हैं वही एकात्म भाव इसी को अर्थात अधिक समय उद्यम पूर्वक उद्यम पूर्वक अर्थात श्रवण मनन इत्यादि में लगे रहें प्रमाद वर्जित हो करके लगे रहे तो प्रमाद वर्जित कहते हैं वैराग्य इत्यादि दृढ़ होने से प्रमाद धीरे धीरे छूटता है वैराग्य केवल शारीरिक नहीं है मानसिक वैराग्य अधिक महत्वपूर्ण मानसिक वैराग्य नहीं रहता है तो अपना रुचि कर चीज में ही जाता है वही जिसमें उसको रस मिलता है उसी में जाता है तो फिर प्रमाद होता है उससे आगे आगे आगे जो ब्रह्म लक्ष्य है उस ब्रह्म को अभी आगे मंत्र में बताएंगे आज यहाँ तक अभी तो यहाँ तक रखेंगे अपराह को सत्र है इस मार्ग में अध्यात्म मार्ग में और विशेष करके ज्ञान मार्ग में यद्यपि सभी मार्ग में आवश्यक है विशेष करके ज्ञान मार्ग में गुरु की आवश्यकता बहुत अधिक है उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो ब्रह्म लक्ष्य कहा गया प्राप्त करेगा वो यह जीव वो जो सर कहा गया ओंकार माध्यम कहा गया तो इसी प्रकार के गुरु माध्यम होते हैं अर्थात गुरु वो जीव गुरु के साथ अपना तादात्म्य कर सकता है देखेगा वो हमारे जैसे शरीर है व्यवहार करते हैं सब करते हैं और धीरे धीरे जितना जितना उस गुरु में तल्लीन होगा देखेगा कि यही गुरु जगत अधिष्ठान है ईश्वर गुरु रात में मूर्ति भेद विभागिने तो जो मैं हूँ वही अर्थात गुरु जी के साथ उस प्रकार के तादात अर्थात उसके उतना समर्पित हो कर आगे देखेगा कि यही गुरु ही वास्तव तत्व है इसलिए गुरु का उपासना करना पूजा करना गुणगान करना ये तो हम लोग का एक महान कर्तव्य है जैसे हम ईश्वर का उपासना करते हैं गुरु के प्रति भी समर्पित होकर के श्रद्धा सम्मान उनका गुण कीर्तन करें ताकि वो गुण हम में आए और हम लोग जो ये अद्वैत वेदांत तो मार्ग में चल रहे हैं हम लोग का परम गुरु भगवान भाष्यकार होते हैं उनका विग्रह प्रतिष्ठा इस ब्रह्म विद्यापीठ में अच्छा 120 वर्ष पूर्व में हुआ था कल एक सौ विग्रह प्रतिष्ठा दिवस होगा हम पालन करेंगे प्रातःकाल भगवान भाष्यकार का जो चलंती प्रतिमा है उसका अभिषेक इत्यादि होगा उसके बाद सात बजे से नौ बजे तक यहाँ भगवान भाष्यकार का गुणानुवाद करेंगे गुण कीर्तन करेंगे गुण अर्थात उनके बारे में दो शब्द जो लोग बोल सकते हैं अथवा भगवान भाष्यकार का रचित जो श्लोक इत्यादि होते हैं तो उनमें से कुछ श्लोक जो कंठस्थ करके भी सुनाएंगे वो भी कर सकते हैं सात से नौ बजे तक ये होगा और साढ़े नौ बजे से ग्यारह बजे तक मंदिर में विशेष आरती महीना पाठ इत्यादि होगा तदुपरांत जैसे प्रसाद सेवन इत्यादि होता है भिक्षा वो सब होगा और दो बजे बाहर जाने का है अच्छा दो बजे से शोभा यात्रा जैसे हम प्रति वर्ष जाते हैं त्रिवेणी पर्यंत त्रिवेणी घाट ऐसे जाएंगे दो बजे से और चार साढ़े चार बजे तक वापस आएंगे पाँच बजे तक यहाँ पहुँच जाएँगे सायंकाल की पुनः आरती जैसे होना है ऐसे होगा कल का ये विशेष कार्यक्रम आचार्य का विग्रह प्रतिष्ठा दिवस ये हम लोग के लिए उत्सव है दा आचार्य के प्रति अपना श्रद्धा भक्ति व्यक्त करने का ये सब माध्यम है कल इसको उत्साह के साथ पालन करेंगे अर्थात कल दिन भर अर्थात प्रातः अपराह्न यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ नहीं रहेगा ओम भद्रं कर्णे भी श्रीणिया मदेवा भद्रंग पश्य स्थिरंग्वास्तुरीशेम देव ही यदा स्वस्ति नईन्द्रो वृतस्रवाद स्वस्ति नक्षोरी नो बृहस्पतिर्द शां शांकर शंकर्येश मूति ओ शांति शांति